वंदे गुरुपद्द्वंद भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नीतानंदसोदित श्रीनंदनंदन वंदे राधिका गोपीजनो गोपीजन सयुत बिंदवनमनोहर वंचाकने वैष्णवभ्यो नमो नम मूक पंगु लयतगिरी यकी तमह वंदे परमाधव बृंदाव तुलसीदेव पिया वै केशवश स्न भक्तिपदेवी सत्व नमो नमः नारायण नमस्कृत नरं चरोत्तम देवी सरस्वती व्यास तथोजो मुदीर संकर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्र प्रकाशने सदाक्तगुरभक्तिक्त भक्ति प्रमदा को जगद धेय सदा पिभवन भविष्ठ दोहम तेथस्पम शिव भीशिश्यम भीता पुनतुपा लविथम वंदे महापुरशते चरण स्तुस्त सुराजलक्षी धर्मी अर्जवचसा जदगा मयामी गदीत वधा वो वंदे महापुरशते यत्पाद यदवन खमनी छटाया विस्वर्जीत कि गपववधु स्वदर्शी पूर्णागरसागर सारूर्ति साराधिका मयी कदा कौत श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनतानंद सियाद्वैत गदाधर शिव गौर गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम हरे अजालित भुजौ कनका संकेतनकमलायुताक्ष विश्वाबरौ दिवर जगत प्रिय जगत्कुणारूतारर प्रणमों से गुरु भूय श्री कृष्ण करुणाव लोकनाथम जगचु शिशु कमुपाससे तम तमादेव पुषो पुराण तमालवर्ण सुवता अपार संसार समुद्रसे सुंद्रसे भे भगवतो स्वूप बागी सजस्व सजस्वे लक्ष्मी लक्ष्मीजस्व जस बक्ष हृदय संवी तं तिहे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे रूप चरितादि सुकीर्तनानु सुसुकीर्तनाम्वा क्रमेन रसना मनसी निजे तनुरागिजनागामी कालम नएदखिल इति उपदेश सारम तमूपचरिता सुकीर्तनामृत् क्रमेण रसना मनसी निज तिष्ट नजे तद अनुरागी जनानुगामी कालम इति दखिलमित उपदेश सिसिलो भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्पा जी ने बताए जे माथुर विरोह ब्रजवासीगण का सेवा हमारा जिंदगी का मकसद है इसका थोड़ा व्याख्या भी हुआ था सिलो रूपपात का ये श्लोक है रूपों को सही पाद जी ये हमारा गौरी दर्शन का एकदम ऐसा अवस्था में है जिनका बारे में चर्चा करने जाए तो हमारा शर्म आता है क्या चर्चा करें साक्षात रूपमंजरी, राधा रानी का रूपमंजरी मंजरी सखी रुपु जी ने सुंदर बताए भजन का तरीका बताएं मथुर विरोह माथुर विरोह मथुरा नाथ अभी कृष्ण ये तो नंदनंदन कृष्ण ही हैं उनके अभिमान प्रेम के द्वारा अभिमान में ऐसा कह रहे हैं उस दिन बताए थे ब्रत से भगवान श्री कृष्ण चले गए बाहरी दृष्टि में विरह यंत्रणा इसका बारे में काफ़ी चर्चा हुआ है रूपकृष्ण बात जी बताएं आप अगर गौड़िय भजन करना चाहो तो जो तरीका हमने बताएं इस तरीका से अपने करना पड़ेगा वो क्या भले त्वन्नाम रूप चरितादि सुकीर्त नानु स्मृत्वा क्रमेण रसुना मनसी नियज्ज तिष्ट न्रजे तद अनुरागी जनागामी कालम नएद अखिलमित उपदेश सारम तमाम उपदेश का सार क्या है रूपों समेत कह रहे पर तमाम जितना उपदेश है जितना शास्त्र में सब इसमें गौरीय भजन का स्वार मंजरी भाव का भजन का या जो मंजरी भाव नहीं भी करे ब्रजवासी का दूसरा कोई भाव लेके करे तो इन लोगों का लिए एक ही ये पर, ये आदेश दिया उपदेश ये तमाम आपका जो जिंदगी में जितना समय है चौबीस घंटा समय में चौबीस घंटा क्या करना चाहिए भले आप एक काम करो भगवान का नाम भगवान का जो नाम भगवान का जो नाम मतलब आप सोचो कि ये तो कृष्णो गोविंद ये नाम ये नहीं हम ये नहीं बोला ये तो है ही है नाम नाम मतलब है रूप नाम गुण नाम लीला नाम परिकर नाम वैशिष्ट नाम धाम नाम ये आपको समझ में नहीं आ रहा है सारे भगवान का साथ अभिन्न है भगवान का नाम भगवान का धाम बताए ना भगवान का रूप नाम भगवान का रूप रूप के बारे में चर्चा करें भगवान का रूप नाम हुआ क्योंकि भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है इसे भगवान का रूप नाम भगवान का गुण नाम भगवान का जो गुण कहें ये भी भगवान का ही नाम भगवान का गुण नाम लीला नाम परिकरण नाम वैशिष्ट नाम ये सारे वमाम भगवान का नाम का अंदर आता है धाम नाम नाम नाम और नाम का अंदर ही तमाम लीला का जितना सारे गुप्त रहस्य सेवा सब ये नाम का अंदर में है देखने में आपको समझ में नहीं आएगा नाम ये नाम का अंदर सारे इसलिए जो भजन करते करते हमारा गुरुवर को जो हमारा गुरु जी को देखे हैं गुरुवर को अंतिम समय में आ कुछ और नाम को लेके और नाम में तन्मय हो जाते नाम का अंदर सब कुछ है धाम में पहुंच जाते भगवान को सेवा सब कुछ लीला दर्शन सब नाम का अंदर हो सकता लेकिन इसी बद्ध अवस्था में अभी आपको समझ में नहीं आएगा फिर भी रूप गोसाई जी का आदेश है तन्नाम रूप चरित सुखित्व इसको भगवान का रूप गुण लीला ये सब जो जो कुछ भी है इसको सुकीर्तन सुकीर्तन मतलब अपना मनमानी कीर्तन करना शुरू कर दिया अनुगत्य नहीं है कुछ हुआ ही नहीं सुखित्वनानु मतलब परमश गुरु वैष्णव का आज्ञा पालन करते हुए जो क्षमता पैदा होते हैं कृपा पैदा होते हैं इसके द्वारा अनुप्राणित होकर सुकीर्तन मतलब जो सुने हो हैं, उसको गाओ जो सब लीला कथा सुनते हो चिंत उसको चिंतन करो भूलो मा भूलने से हो जाएगा अभी गुरुजी जी हमारे पास नहीं है तो गुरुजी नहीं है हमारे पास चिंतन करना चाहिए गुरुजी कीर्तन कर रहे हैं वो सब उपदेश दिए सब हर प्रकार चिंता करें तो ये तन्नाम रूप चरिता जी सुकीर्तनानु स्मृत्ता कीर्तन करने का साथ साथ मुख में बोलोगे मन में स्वरण करोगे जो कीर्तन कर रहे हैं वो आवाल हमारा स्थिति में लही है, तो कितन है? वो कितन तो कितन नहीं है तो कैसा कीर्तन है वो कीर्तन तो कीर्तन नहीं है कीर्तन करने का टाइम में मेरा स्थिति में जो कीर्तन कर रहा है वो बैठे रहेगा और ये जो जवान है जिहा इसको ये स्मृति और कीर्तन में नियोजो नियोजन है नियोजित करो जीवा को दूसरा काम में मत लगाओ स्मृतता कमेनो रसोना मनुष्य नियोज्य मतलब जीवा में जो बोले स्मृति में भी वही रहेगा मनसी मन में जो रहे वो जीवा में निकाले है और तिष्ट नजे हर वक्त मानस से मानस भाव ऐसा हो कि वृंदावन में हम हैं ये अनुभव हो रहा है रघुनाथ दास गोसाई जब श्री चैतन्य महाप्रभु का साथ पूछने के लिए प्रयत्न किए डायरेक्टली नहीं पूछे क्योंकि हिम्मत नहीं है स्वरूप गोसाई को बोले जो हमको थोड़ा उपदेश प्रभु दे हम तो घर छोड़ आए हैं तो उसी साहिब ने चैतन्य महाप्रभु दो चार उपदेश दिए थे और बोले हम तो उतना नहीं जानता स्वरूप जानता स्वरूप को तुमको गुरु करके दिया है स्वरूप के बाद सीखो और फिर भी तुम्हारा अगर श्रद्धा है तो सुन लो भालो ना खाई और भालो ना पढ़ीबे भालो ग्राम्य कथा ना कहीवे ग्राम्य कथा ना सुनिवे ग्राम्य कथा मतलब ये मटेरियल जगत का कोई बातें सुनो मत और बोलो भी मत ग्राम्य कथा ना ना सुनिवे ग्राम को कथा ना करीबे भालो ना खाई और भालो ना पढ़ीबे हम अच्छा खाएंगे आराम से आयस से रहेंगे इसमें भजन कभी नहीं होता जो बोलता है बोलता बेकार ऐसा होता नहीं हमारा गुरुजी को देखे हैं कैसे भजन के पूरा जिंदगी एक नहीं ऐसा कि पूरा जिंदगी कैसे भजन की ये कोई बनावटी कोई गप नहीं है सब जानते हैं और एक बात मानव से राधा कृष्ण सेवा स्वतः तो करी मेंटल ही वृंदावन का साथ आपका संबंध वृंदावन में रहो संबंध तो क्या अगर ये भजन करें जो सब बात हमने थोड़ा चर्चा की है तो गौड़ी अमठ का गुप्त बात फिर भी हम संतुष्ट नहीं है थोड़ा बहुत बोला तो ये अगर करना है तो आपको मानस में वृंदावन रहता है भाटिन में नहीं रहना मानस सेवा के द्वारा वृंदावन में वृंदावन में गोवर्धन पुरी कोमा करो राधा कुंड शैम कुंड वृंदावन में सारे विग्रह दर्शन करो और ऐसा करके सारे चिंतन बाकी भजन का जो सिक्रेसी इसमें है अभी हम बो, बोलेंगे नहीं क्योंकि अब बेकार है बाद में हम बोलेंगे तिष्ट न बोझे तदोनुरागी जन अनुगामी तदनुरागी आपका अनुराग किसका ऊपर है आपका अनुराग किसका ऊपर है ये देखना पड़ेगा ब्रज में जितना सारे का, आप, आप लीलाए सुन रहे हो इसमें किसका चरित्रों किसका सेवा आपका मनपसंद है मेरा बात समझा नहीं है किसी को सिदामा का श्री सिदाम जो है ना वो सिदामा विप्रो नहीं जो गया था दरुका में वो नहीं श्रीराम भगवान श्री कृष्ण का ब्रज के अंदर जो जो दोस्त है सखा है किसी को सुबोल का अच्छा लगता है सुबोल जैसे सेवा करते हैं ये अच्छा है सुबल जैसा सेवा करता है किस किस टाइम में कैसा कैसा सेवा इसको चिंतन करते हैं अनुभव के द्वारा उसका अनुगत करते हैं उसका नकली नहीं नकली नहीं उसका अनुगत करके वो ऐसा करने सब भजन का गुप्त और रहस्य है और किसी को अगर रूप मंजूरी का अनुगत करना गुण गुण मंजूरी ये सब मंजूरिया का जो जो सेवा है यह सब गुप्त सेवा इसमें अगर तिल लगे तो ऐसा ही दिन भर चिंता करते करते मानस सेवा करते रहो और अंतिम में जब सिद्धि हो जाओ पहले तो प्रकृति जय हुआ नहीं पहला हमने क्या बोला ये जो त्रिगुण है प्रकृति का त्रिगुण इसका बाहर जाना पड़ेगा और कोई पॉइंट नहीं इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं समझा मेरा बात कोई कम्प्रोमाइज इसमें नहीं है पहले हमारे साथ बात करने, करने का पहले ये भजन में घुसोगे इसका पहले पहला कर्तव्य है त्रिगुणात्तीय भूमिका में जाओ आता ये जो सतोर जो तमोगुण का जो खेल चल रहे हैं इसको गुसा कर दे इसको फाइट करा दे इसको ये करा दे ये प्रकृति कर प्रकृति माननी गुणों गुण और कर्म अवसह है गीता में भगवान बोले ये सारे जो आदमी भूतों का मापी काम कर रहे हैं क्यों लड़ाई कर रहा है कोई झगड़ा कर रहा है सब ये कर रहे हैं सब क्या कौन कराता है प्रकृति सब प्रकृति कराता है ये भूत जब ये भूत जब ये दिल से उतर जाए तब तो आविष्कार करोगे क्या गलती किया हमने पागलपन थी ये सब कुछ नहीं है समझा मेरा अहंकार और विमूणात्ता अहंकार और विमूण करता अहम इति मन्ना थे समझा गीता में भगवान क्या बोला अहंकार और विमूण करता अहम इसी मन्नते अहंकार के द्वारा विमूड़ आत्मा वो पाजल हो जाता है पागल हो जाता है उसको याद नहीं रहता हमारा स्वरूप ये नहीं है जो भूतों का मां मे एक व्यक्ति को भूत पकड़ा है तो भूत पकड़ा भूत हमने तो देखा हम तो दाऊजी मंदिर में भी हुआ ये ऐसा हुआ बहुत सारे घर ये सब बोलने का समय नहीं है बाद में बोलेंगे बड़ा भारी अवस्था है मुसलमान जीन पकड़ पकड़ा पकड़, पकड़ है एक बेटी को वो भी दो से ग्यारह साल का उम्र में पकड़े वो अभी उसका उम्र है बीस साल बाईस साल उसी समय में एक अमार देदाव में हमारा जो चिल्ला रहा है महाराज आओ जल्दी आओ हम पट में बैठा था विदेशी लोग बैठा था जाके देखा ऐसा हालत उसको तो मार डालेगा ऐसा सुंदर बेटी है नौकरी भी करते सब कुछ करती है लेकिन सारे से ख़त्म फिर उसको कैसा कैसा करना पड़ा वो भूत हमको मारना चाहा, लेकिन वो मारना भाई बहुत कुछ है ऐसा छोड़ो सब बात तो ऐसा है जिसको भूत पकड़े उसको चार पाँच छः दस आदमी पकड़ नहीं पाता ऐसा करके धक धक एकदम का तो ये तो लड़की नहीं है लड़किया उसका स्वरूप तो बदल वो जो उसका अंदर में घुसा है उसका अंदर में घुसा है ऐसा ही माया न मा माया पिसाची चैतन्य चैतन्य माया को पिसाची माया पिसा, माया पिसाची पिसाची पाई लिखा क्या है देखो चेतन बहुत ध्यान से सुनो पिसाची पाई लेथा मतिच्छन्न हो मायाबद्ध जीवे हो ही भाव उदय पिसाची अगर आपका अंदर में घुस जाए उसका अंदर में आपका जो दिमाग है वो काम नहीं करता वो भूतों का वो जो घुसा है उसका काम चलेगा वो पिटाई करे वो तोड़ करे बहुत सारे वो करे वो तो वही नहीं कर रहा है वो दूसरा जो गुस्सा है तो चैतन्य चैतन्य तो बताए जो अभी जो भूतों का माफिक आदमी लोग दौड़ रहा है किसी किसी ने लड़की का पीछे दौड़ रहा है किसी का पैसा का पीछे दौड़ रहा है किसी ये पीछे दौड़ रहा है सारे तमाम दुनिया पागल है तमाम दुनिया पागल है पागल और क्या पागल है सब वो हम बोलने या बोला अब पागल है हम तो पागल ही है पागल नहीं होने से किसान करे <laughs> पागल तो है लेकिन ये बात समझना जरूरी है पिसाची पायली मति क्षण हो माया बौद्ध जीवे रहाय सही भाव उदय जब पिसाची घुस जाते हैं उस समय में स्वाभाविक अवस्था नहीं रहता उसी अवस्था में जो काम करते हैं वो वो अपना काम नहीं है तो जीवे स्वरूप जब उद्बोधन हो जाता है तब तो वो आविष्कार करते है ये भूतों का माफी काम करना है हमारा काम नहीं है जीव का जो स्वरूप है वो वो अगर खोल जाए पिसाची भग जाए तो देखिए अरे हमारा तो कृष्ण कीर्तन कृष्ण सेवा कृष्ण चिंतन ये छोड़ के आज दूसरा कोई है ही नहीं लेकिन अभी उसको पता नहीं चलता माधुराई सर मादुराई में एक राजा था मदुरा अभी मैड्रास नहीं बहुत पहले आप 600 700 800 साल पहले का रामानुजाचार्य का टाइम का बात कर रहे हैं उस टाइम में उसका नाम था लक्ष्मण देशिक उस टाइम में उधर का जो राजा है उसका बेटिया रानी का शादी है दो दिन बाद सब हो गया तैरी उसी टाइम में उसका अंदर में एक भूत घुस गया अरे क्या इज्जत की बात है वो कपड़ा फपड़ा नहीं है पूरा पैर का ओर उड़ उड़ जाता है अरे बोले क्या किया जाए इसका तो शादी होगा नहीं जल्दी इसको ख़त्म करो कैसे किया जाए फिर उसको लाया गया और बोला पिसाते उसका चरण जल्द हो तो हम हम चले जाएँगे उद्धार हो जाएगा तो ये जो काम कर रहा है कपड़ा खोल कर ऊपर चला गया एक ही वो वो की राजकुमारी कर रही वो तो पिता तक पितात् घुस गया ना ऐसा माफी पिसा छिपाई ली जन्ना हो मायाबद्ध जीवे रहें सही भाव होते मायाबद्ध जीव का ऐसा ही कभी इसी का सब लड़ाई मत करो क्योंकि समय खराब हो जाएगा कोई बात सुनेगा नहीं कुछ उल्टा हो जाएगा तो बात ये है हमने क्या बोला प्रकृति क्रियामानी गुणों कौर्म अवशह और अहंकार विमूणात्मा कर्ता अहम इति इतम गीता में भगवान बोला गीता में भगवान खुला बता दिए कृष्ण ये अर्जुन जी को जो अहंकार में अहंकार के द्वारा आत्मा विमूडो विशेष रूप मूडोता अर्थात उसका जो ज्ञान वो अच्छादन हो गया अभी ज्ञान पर साफा नहीं है पूरा ढक्कन, जैसे बादल सूरज को ढक देता है अभी आपका जो अज्ञान आपको आपका जो वास्तव ज्ञान है अंदर में छुपा हुआ उसको ढक के रखा है साधु गुरु वो सब का काम है उसी अज्ञान को हटाकर ज्ञान को उदय कर देना अज्ञान अतिवीन से ज्ञान अन्य सलाख्या चोक्षित गोरवे नामो बोलते हो ना ऐसा ही काम है अभी रूप गोसाइन का कहना है जो ब्रजवासी का सेवा आपको अच्छा लगे जिसका अच्छा लगे सेवा उसी को सेवा को ध्यान से और विचार करो और उससे आपका मन लग जाए तो उसी सेवा को कौन कर रहा है कौन कर रहा है वो सेवा को श्री कर रहा है कि सुबल कर रहा है जिसका भाव आपको अच्छा लगे उसको अनुगत करते चलो और जब सॉरी छोड़े तो उसी समय में अगर सिद्धि हो जाए तो आप जाके उस सेवा में लग जाओगे नहीं तो होगा नहीं ये सब कहना है रूप गोसाई का और भागवत चर्चा जो हुए हैं अभी ये सब चर्चा इसलिए हुआ है कि आपको दिल में ये सब बैठ जाए चिंतन में रहे और ये हम क्षमा मांगता है उपाय नहीं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो नरकासुर का उद्धार से जितना सारे जो कन्या को पकड़ के रखी थी हैं रखे थे उसको सोलह जा सबको उद्धार किए है, हैं ये सबको शादी किए सब हम क्योंकि विस्तृत बोलने का समय नहीं है फिर जरासंदर ने जितना सारे राजा को पकड़ के एकदम जेल में रख दिए थे इतना दिन तक जेल में जरासंदर फिर जलसंदर वध जो हुआ तो कृष्णों ने ये सब किया था हमने उस सब डिटेल्स चर्चा करने का समय नहीं मिला अभी बात ये है जो भगवान श्री कृष्णो अभी चिंता कर रहे हैं क्योंकि देवता लोग ब्रह्मा आदि आके कहेंगे कहे ठाकुर जी आप जो काम के लिए आए थे जगत में अवतीर्ण हुए वो काम तो हो गया अभी अब कृपा करके हम लोगों को चलो अभी ठाकुर जी मुरुख में ठाकुर जी बोले हाँ ठीक है तो अब ठाकुर जी का विचार हैं ये जो हमारा जो जादव कुल में जितना सारे हैं पहले भी हम छोटे से खूब छोटा करके बता दिया किसी को ध्यान नहीं हुआ ये जो ये जो ज, द, जादव आदि जितना सारे वंशों को ले भगवान ने प्रकट किए जगत में ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जो सिद्धांत तो जानते हैं वो पूछताछ करते हैं जिनको सिद्धांतो मालूम है जिनको सिद्धांतो मालूम नहीं है वो तो कुछ पूछेगा नहीं वो उसको जो बोलो गप सुनेगा प्रश्न होता है वृंदावन में बड़ा बड़ा दार्शनिक सब सब प्रश्न करते हैं कैसे ऐसे हुआ महाराज अभी प्रश्न है ये जो आपका ये जो श्लोक दो श्लोक हमने लिख के ऊपर से यार वो किताब नहीं लाए भगवान हमने बताए थे चर्चा करते करते भगवान श्री कृष्णों का पाइ सागर में ब्रह्मा जी को लेकर देवता लोग गए ओसुर लोगों का अत्याचार का शिकायत करने के लिए भगवान बोले हाँ हमको पता है अब जाओ कोई चिंता नहीं अब ठीक समय पर हम सब करेंगे जल्दी आ जाएंगे यहाँ लिखा है पुरोबो पुंग सवधरा धराजरो भवद जदुसु जदूसुपन्यता परिपूर्ण पुरुष तो कृष्ण है कृष्ण है तो ये पूरे वो पुंगसाम अवध्रुत धरा जरो अर्थात पृथ्वी का जो अत्याचार है कष्ट है सब ठाकुर जी को मालूम है भगद भीर अंशुसु उपजन्यताम आप लोग देवता लोग हैं ना आप पूरा ये ब्रजभूमि में जन्म लो हम्म ब्रजभूमि में जन्म लो भगवत भीर अंश ध्यान देना ये सब बात क्यों हमारा जो खानदान है उसमें प्रद्युन्न अनिरुद्धो सांबो कौन है भगवान का ही तो अंशो यह बताया सफा विश्वनाथ चौकोद्वार टीका में बताया कि ठाकुर जी कह रहे हैं कि हमारा जो अंश प्रद्युन्न अनिरुद्ध जो हमारा नित्य पार्षद हैं इनके साथ इनके शरीर में उनका जो जन्म हो आप लोग एक एक करके उसका अंदर में घुसकर पैदा हो जाओ मेरा बात समझा नहीं है समझा नहीं जैसे प्रद्युन्न जी नित्य जगत में है प्रद्युन प्रद्युन्न जी अभी बच्चा होके आविर्भाव हो रहे हैं प्रद्युन्न के साथ कामदेव आया जो हमने उस दिन बताया था आप लोग प्रश्न नहीं किए क्योंकि अज्ञान जानते नहीं हम उसी दिन प्रश्न करना चाहिए महाराज कामदेव को महाराज क्यों से कैसे जला दिया कामदेव को महाराज जी ये महादेव शंकर अपना दृष्टि से तेज से कामदेव आया था मजा करने बस पूरा जला दिया जल के मर गया फिर वो कौन कामदेव जाके जब प्रद्युन्न जी आविर्वाद हुए इनके साथ इनके साथ एक साथ आविर्वाद हुआ जैसे जगन्नाथ मिश्र जी हैं जगन्नाथ मिश्र जी जो महाप्रभु का पिताजी का लीला किए हैं इनके अंदर हमारा नंद जी हैं वसुदेव जी दोनों हैं अब आपको हैरान लगेगा कैसे ऐसे संभव ये अभी घुसेगा नहीं माथा पे हैं अभी उदाहरण दे ये जो सची माँ का अंदर जशोदा और देवकी जी दोनों अभी आपको छोड़ दो अभी हमारा जो बृंदावन दास ठागुर जिन्होंने चैतन्य तो भागवत लिखे और वृंदावन दास ठागुर का उधर हम लोगों कथा चलता है बहुत सारे कथा हुआ है अभी समय नहीं मिलता बहुत सारे कथा हुआ है बहुत गंभीर कथा वो सब जाएगा एक एक पाठ में श्रीपाठ में बिंदावन दास ठाकुर मस्तीपाठ में बिंदावन दास ठाकुर के बारे में ये निर्णय है जो बिंदावन दास ठाकुर कौन है ये अगर बोलना जाए पहले बिंदावन दास ठाकुर साक्षात बैसदेव है समझा मेरे बात जो बैसदेव भागवत लिखे वो बैसदेव साक्षात बिंदावन दास ठाकुर है और इसके इनके साथ कुम का जो ब्रजभूमि में लीला करने वाले जो सखा है उसका नाम है कुसुम पीड़ो सखा क्या नाम है कुसुम पीड़ो सखा इनको इनका एक अब आपको समझ में नहीं कैसे संभव है संभव है ये सब होता है और एक बात हमने ये कहे थे कि वसुदेव गेह ठाकुर जी कह रहे हैं वसुदेव गेहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्य तत्प्रियाम संभवंतु शुर अखिलेश्वर हैं वसुदेव गीहे है। ये कौन बोल रहे हैं वसुदेव गिह है, साक्षात भगवान पुरुष पर कौन बोल रहे हैं ये कथा खीरो विष्णु समझा नहीं क्षीर सागर में गया ना ब्रह्मा जी गोपाल से ब्रह्मा बोले हमको पता नहीं चलो क्षीर सागर में ठाकुर साइन किए है उसमें स्टॉप किए तो किसी देवलाल देव को दर्शन का विषय नहीं हुआ सिर्फ ब्रह्मा देखे और शंकर देखे ठाकुर जी नील एकदम मरकत पाथर के सुंदर रोल ठाकुर जी बोल रहे गंभीर वचन आकाशवाणी हुआ वा। कोई चिंता नहीं जाओ सब मालूम है और पूरे वो पुंगसाम अवधुत तो धरा जो ये हमारा जो आम जिसका अंश है खेर कसाई विष्णु हूँ कह रहे हैं हम तो किसी का किसका अंश है भगवान श्री कृष्ण छोड़ते हैं कोई नहीं उसी तो अंश कला सब उससे आते हैं अब बोल रहे हैं उनको पता है वो खबर दिया हमको सब हो गया खबर हो गया विचारों अभी आप लोगों काम है कि हमारा भगवीर अंशो ही जदुसु उपजन्याता हमारे जो अंश हैं जो उपज्वन्न अनिरुद्ध आदि सब आएंगे हमारा सब लीला करने के लिए उसी शरीर में आप भी घुस जाओ समझा मेरा बा जो एक एक करके घुसे जैसे कामदेव घुसा है प्रदुन्न का अंदर कामदेव अभी कामदेव प्रदुनु प्रदुन्न को तो जलाना संभव नहीं है किसी को पुदुनु को जला दे पुदुन कैसे जलाए भगवान साक्षात भगवान है तो इसका मतलब है वो कामदेव छा वो चल गया अभी ये शरीर में ठाकुर जी का साथ एक साथ है और जोदु वंश वे आप इस आ जाओ अब उस दिन बताया था वासुदेव गृह साक्षात भगवान पुरुषोपर आप जब खीरो को साहब बोल रहे हैं इसका माने कैसा हुआ वो तो ऐसा नहीं हुआ हम जाके वसुदेव गृह में जन्म लेंगे ऐसा बोला क्या क्या बोले वासुदेव गृह साक्षात भगवान पुरुषोपर जनीष्य तत्प्रियम संभवंतु श्रीरो तो माने को ध्यान देना चाहिए कोई मामूली नहीं है तो वो बोल रहे हैं जी वो परत्पर अखिलेश्वर हमारा जो मालिक है वो आएंगे वो उसमें जन्म लेंगे और इनको इनका साथ जो शक्ति शक्ति भगवान का साथ तो शक्ति हैं कृष्ण जब आएंगे कितना शक्तियाँ हैं इनको सहायता करने के लिए सेवा पुष्टि करने के लिए संभवंतु सुर जितना सारे सूर देवता लोग का स्त्री, स्त्री हैं कौन देवता इसका भी विश्वनाथ चौकते व्याख्या कर दिया साधारण जो इंद्र है इंद्र का शिष्य नहीं ये लग नहीं जो जैसे कि इस जो कल्प है इसमें इंद्रों का साथ आ, हमने उस उस दिन बताया था किसी कल्पों में बामन देव आता है किसी अजीत एक एक कल्पों में कल्पों में इंद्रों का सहायता करने के लिए देवता कुल में साक्षात भगवानी अंशों के द्वारा अवतरित होते जैसे बामन जी का बताया था अब बामन जी का जो स... बामुन जी का जो शक्ति है ध्यान देना बामुन जी का तो शक्ति होगा बामुन जी सर्ग में इंद्रियों का छोटे भाई होके विरासत इच्छा करके जैसे हर कुल में जैसे मछलिया का कुल में आविर्भाव हुआ मत्सवरूपी भगवान कछुआ का रूप पकड़ के आए बराह पशु कुल में आए बराह रूप धारण देवता कुल मनुष्य कुल में भी आए ठाकुर जी बोले सबको हमारा ही तो है इसका खानदान में आए इसका खान नहीं ठाकुर जी हमारे खानदान में आया नहीं इसलिए हर जगह हम उस दिन श्लोक बताया आपको तो देखा सुना आपने जो तांग भक्ति योग परिभावित हित सरोसें सुतेक्षित पथन पुसा जियात ज़ उगायति विभावयति बपो प्रणयसे सदनु गृहाय ये सब से लोग बोला नहीं सब बोला हमको याद है सब बाढ़ करके देखो सब बोला भक्ति योग परिभावित तो हित सरोज आशस इसका व्याख्या में बहुत समय लगे हमने गुरुजी का ये जो आविर्भाव गया वृंदावन में पूरा तमाम साहब लोग सब, सब उधर बहुत लोग उधर व्याख्या किया था थोड़ा वो भी समय अल्प है आप भक्तों का हृदय का जो भाव के अनुरूप अवस्था उसका सामने प्रकट करते हो जैसे उदाहरण दे जो कुलोद्वीप है आप परिक्रमा में जाते हो वह आपका गुरुजी गुरु जी तो बताते सुंदर वो कुलोद्वीप में एक ब्राह्मण शुद्ध ब्राह्मण बराह द्वीप को अर्चन करते हैं बार वाह ठाकुर दस संस उसका सामने क्या राम रूपये दर्शन बराह रूप दर्शन दिया क्योंकि है तो नित्य सारे स्वरूप तो नित्य है वैकुंठों में जैसा जो मर्जी है स्वरूप जैसे तुलसीदास जी का बताया था ज्ञान गुदरी का सामने किस्त रूप आए बोलो ठाकुर जी हमको वो रूप दिखाओ ठीक है देख ले है तो वही लेकिन जो त्वन भक्ति योग परिभावित तो हित सरो आशा सुतिक्षितो पहले कान पे सुनो और चिंतन करते रहो फिर उसके बाद दर्शन क्रिया बाद में होगा अभी दर्शन करने जाओ तो फाजिल बन जाओगे गुरु वैष्णव से दिन भर सुनते रहो भजन अगर करना है दूसरा किया नहीं है भजन करना है ठाकुर जी का बस जाना है बस एक ही किया तो क्या करना है सुतेक्षित तो तो तो जो जो धिया तो उगा विभावी जो स्वरूप को चिंता करके रोते हैं उसी स्वरूप के अनुसार अपना स्वरूप को प्रकट कर देख ठीक है अभी आपको पता है अभी हमने बोता जो खे सही कह रहे कह रहे वसुदेव गीहे साक्षात भगवान पुरुष प्रिया माने ता उसका जो इनके जो शक्तियां हैं इनके सहायता करने के लिए देवता लोगों का जो स्त्री हैं शक्ति हैं वो सब आना चाहिए वो भी जन्म ले तो स्त्रिया कौन है जैसे एक एक मनंतर में एक एक, कल, एक, -एक जैसे बामन देव है अजीत है हैं ये सब करके उनकी जो स्त्री हैं ये सब हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती पाथा ये कहना है अभी प्रश्न है भगवान श्री कृष्ण सोचे देवता लोग बोले ठाकुर जी आपका तो काम हो गया थोड़ा तो आ जाओ अभी ठाकुर जी बोले देखो एक काम बड़ा भारी काम बाकी है क्योंकि मेरा जो खानदान है ये खानदान को किसी कुछ करने का उपाय नहीं क्योंकि ये खानदान को कौन क्या करेगा तो हमारा अंश है तो इसको हम का, हमारा ही कर्तव्य है इसको ले चल और ले जाने के लिए तरीका क्या है कैसे ले जाए कैसे ले जाए इसको ले जाने तो ले, हैं? कैसे ले जाए उस टाइम में भगवान ने एक बहाना किए कैसा किए उस दिन हमने बताया था जे ब्राह्मण जैसा सारे वो ऋषि मुनियों ने गए उधर वहां जाके भजन कर रहे हैं और जाके शाम वो कपड़ा लगाकर बोले इसका संतान होने होना है कौन सी लड़ बेटा होगा कि बेटी होगा बोले भरी मजा करने आया है सांप दे दिया जा इसका कुलम कुलम कुलनाशक मुसल होगा तो तुरंत कपड़ा हटा के देखे पेट में सचमुच मुसल मुसल प्रसव किए और मुसल को हटाने के लिए वो तो घबरा गया मजे मज़े में कर दिया मजाक में कर दिया सच्चा हो जाएगा उसको पता नहीं साधु गुरु विष्णु में सब बात सच्चा होता है तो अगर भजन है तो तो पूरा सुधर्म सभा सुधर्म सभा क्या है दारिका में जो सभा है सुधर्म सभा ऊपर से लाए थे सुधर्म सभा को जो सुधर्म सभा में बड़ा सब उग्रस माधि सब बैठे थे और जाके रोए माँ हमरे मजा किया था ऐसा ऐसा ठाकुर जी तो मुस्कुरा अंदर में क्योंकि वही तो, तो कराया मतलब कुल्लो नासक मुसल ठाकुर जी बोल अच्छा ऐसा तो उन्होंने विचार करके बोला ठीक है एक मुसल क्या है इस मुसल को एक काम करो घिसो घिसो घिसो घिसो पानी पानी करके समंदर में फेंक दो और अंतिम में घिसते घिसते एक पत्ता हो गया वो पतला है बोली ये यार क्या होगा एक कुल कुल को खनन खाना इनको न फेंक दे ऐसे उसको खिचड़ी मछली ने खा लिया वो मछली मछुआरे ने उसको पका उसका पेट काटा उसका अंदर में ये निकला और वो जरा नमक बैत बोले तेरा कोई काम का तो नहीं उमड़ना हमारा हमको दे दे हम बनाएंगे तीर्थ बनाएंगे वो दे दिया और जो पानी में ऐसा घिस के दे दिया वो तो चला गया वो क्या हुआ एयर का एयर का जैसे फणिमंस है जैसा ऐसा समुन्दर का किनार वृक्ष होकर रहा है अभी कुछ दिनों में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ये विप्रो साप अर्थात ब्राह्मण वैष्णवों का वो जो ऋषि मुनियों का साफ हो गया हमारा खानदान उजार जाएगा अभी जो हालचाल दिख रहा है चारों और अमंगल ठाकुर जी जहाँ रहे थे अमंगल होता इच्छा करके सब ले ला करें और बोले अभी इधर नहीं रहना बिल्कुल अभी जाना है अभी उठो सब उठाओ बोल के कहाँ जाना है बोले प्रवास प्रवास क्षेत्र प्रवास प्रवास क्षेत्र है समुन्दर का किनारे एक जगह है प्रवास क्षेत्र प्रवास क्षेत्र गुजरात में ही है शायद हाँ सोमनाथ के पास प्रवास क्षेत्र में जाए वहाँ हम लोग अर्चन करेंगे बहुत सारे दान दक्षिणा देंगे सूर्योपराग उपलक्ष में जो है वो अलग उद्देश्य था ये अलग है ये तो कुल नाश हो जाएगा ऐसे डर के मारे बोलो वहाँ जाके हम लोग पूजा पाठ करेंगे चलो और यहाँ नहीं रहना है क्यों ठाकुर जी आ गए सारे तमाम उसको लेके आपदा खनदान को सारे जितना जोदुबंग से है वहां आके उसका दिमाग खराब हो गया जुग का बात वो जो सोमरस है कहने का बाद ठाकुर जी का इच्छा नशा चढ़ गया बस एक दूसरे को मारना समझ में नहीं आया कौन है ये हमारे ही खानदान में भाई है ये वो कुछ कम एक दूसरे को मार पीट रहा है ऑटोमेटिक लग गया और समुन्द्र का हाथ में कुछ नहीं है तो समुन्द्र का एरका वो जो वृक्ष है उसको उठाकर एक, एक को मार रहा है वो काट रहा है गला ऐसा काटा पीटी करके सारे खत्म अब बलदाव जी महाराज जी पानी में जाके सो गया और वो अपना शरीर को अपना लेके गया जगह पे लेके गया अब भगवान श्री कृष्णों भगवान श्री कृष्ण क्या किया भगवान देखे तो अभी गंभीर होगी ठाकुर जी तो ऐसे ही गंभीर है ठाकुर जी जाके एक आपका जो पीपल वृक्ष है पीपल वृक्ष के नीचे एक पैर एक पैर के ऊपर ऐसा करके और तकिया लगा के बैठ गया चतुर्भुज रूप धारण करके जैसे कि कोई अपना नहीं है इसलिए बोला, बोला था ना भगवान का जो ओस जो ससमग्रो सबीजो जसो सो स्त्री हैं ये सब बोला था ना ज्ञान वो रग ज्ञान वैरगोश्यो इत्यादि बोला था सब भगवान में भरपूर है, अभी लीला किया, किया। अभी तो लीला किया ठीक है अब लीला जब संग्रम कर कोई हमारा नहीं है जैसे कि कोई उनका नहीं है ऐसा बोल के चतुर्भुज धारण करके बैठे हुए या उद्धव जी ढूंढते ढूंढते पागल हो गए रोते रोते और फिर दूर से देख के ठाकुर जी बैठा हुआ जाके एकदम रोए पैर में गिर गया ठाकुर जी गंभीर है और उसी टाइम में क्या हुआ उद्धव जी आने का पहल ये जो है उद्धव जी को उद्धव जी आए उस समय में वो मैत्रियों मुनि भी बैस जी का दोस्त है वो भी उधर आए पहुंचे अब उद्धव जी को लक्ष्य करके तमान भागवत तत्व विज्ञान का उपदेश दिया ये ग्यारह कंध में आएगा कृष्ण भाग उद्धव जी पूछ रहे हैं और उद्धव जी को बोलो आ, अभी नहीं रहना है काम करो तुमको जाना पड़ेगा बुद्धि बुद्धिकाश्रम तुम्हारा बुद्धि बुद्धिकाश्रम जाओ वो बोले ना आपका साथ हम जाएंगे बोला ये तो हमारा आदेश है तुम्हारा ये आचार्य कौन रहेगा अगर आचार्यो आचार्यवान ना हो तो आचार्य जो क्या काम का जिसका आचरण है वही तो आचार्य आचार्यों आचार्यों क्या आपका दो दस हजार लोगों को फूंक मार दिया कानों पे हो गया माइक में मंत्र देता है एक संप्रदाय है मथुरा मधुबन का पास हम नाम नहीं बताएंगे वहाँ माइक में हजारों लोग बैठे वो माइक में मंत्र देता है कुछ भी खाओ कुछ भी करो ये कलिकल है इसमें ऐसा ही चलेगा कोई हमारा करना हम कुत्ता का माँ भी कितना चिल्लाते फिरेंगे हमारा संप्रदाय में हमारा अपना सब जो ये है वही सुनता नहीं बोले ये सब बात हमको सुनना नहीं तो हम बैठ जाना है हमको नहीं सुने नहीं सुने ये सब क्योंकि धक्का लगता है ना सच्चा बात अभी वो क्या किया भगवान से उद्धव जी प्रश्न किए और भगवान ने बोले ठीक है पूरा जो जो प्रश्न किए सारे भगवत तत्व विज्ञान उद्धव जी को कृपा करके दान कर दिया देने के बाद उद्धव को आदेश के उद्भव तो असंभव है वो एक पल एक एक पल भी जा नहीं सकता लेकिन जाना पड़ेगा आदेश है पीछे मोड़ मोड़ के देख रहे हैं और पागल कम अभी रो रहे हैं जिनका साथ हम रहे एक भी जिसका दर्शन हमारा आदर्शन मेरे लिए मौत की बराबर है वो बोल रहे हैं तुमको जाना पड़ेगा आचार्यों का काम करना पड़ेगा जाओ तुम बद्रिका में रहो अलकानंदा का नदी वहाँ नाहोगे सुंदर हाँ? भजन करोगे हमको हमारा पास कोई असुविधा नहीं तुम जाओ और उद्धव एक स्वरूप कहाँ है वृंदावन में उद्धव कुंड जो है वहाँ भी उद्धव जी हैं दो स्वरूप में एक उधर वहाँ बुद्ध का किसी ने गया तो देखेगा उद्धव भी है वो जो विग्रह है उसमें उद्धव जी भी हैं उद्धव जी को अर्जन करता वो जो उपदेश किए हैं वो तो चर्चा अवश्य करेंगे फिर वो जाने का बाद अब दारूक जो है दारूक मतलब घोड़े जो रथ को चलाते हैं वो पागल का माफे ढूंढते ढूंढते आ गया किसी भी जगह नहीं मिला ठाकुर जी दूर से देखा अरे इधर बैठा हुआ है जाके हम फूट फूट के रोया बोले तुमको रोना नहीं है तुमको काम करना है सेवा अभी जाओ कहां जाए आपको छोड़ अभी जाओ तुम अभी दारोका में जाओ जो लोग हमारे साथ आए हैं वो तो समाप्त तो हो गया आपस में लड़ाई करके जो पिता माता जो सब है तो बहुत सारे पिता माता वसुदेव जी एक पिता माता तो है बहुत सारे माता तो एक नहीं है माता बहुत है देव वसुदेव जी का पत्नियां बहुत हैं ये हाँ। सारे सबको जो है आदि सब उधर थी सब और जाके खबर दो जल्दी जल्दी उधर खाली कर जाएगा क्योंकि समुंदर में पानी आके हमारा दारी का धाम को पूरा पानी के अंदर ले जाएगा अभी समय खराब ना करें बोला उधर जाके फिर बताओ जाओ तुम्हारा काम है और जो हमारा पत्नियां तारे इतना सारे पत्नियां जो पत्नियां अपना उधर रहें बाकी जो रहें उसको अर्जुन को बोलो इसको लेके पूरा इंद्र में ले चले इधर खाली कर दिया वो समुन्दर का अंदर चला जाएगा मेरा समाप्त है और वो रोते रोते गया सब खबर दिया और खबर क्या सुने मारा सुनने साथ के साथ साथ ही वसुदेव जी पागल होकर गिर पर शरीर छोड़ दिए दव्य के छोड़ दिए जितना सर प्रधान है रुक्की नहीं छोड़ दिए सब अपना अपना शरीर को आग जलाकर पति को चिंतन करते करते सब छोड़ दिए बाकी जो पत्नियाँ थी वो पत्नियाँ को लेकर अर्जुन का ऊपर आदेश हुआ अर्जुन तुम ले पूरा कहाँ ले जाओगे इंद्रप्रस्त लेकिन अर्जुन जब इंद्रप्रस्त जाने के लेने के लिए सब गए वही तीर है वही गांडी वै सब कुछ है लेकिन रास्ते में कोल जैसा नीचा जो जाति है उन्होंने अर्जुन के पास साथ लड़ाई करके अर्जुन को हरा दिया जो अर्जुन का शक्ति है महादेव को संतुष्ट करता जब महादेव महादेव बड़ा संतुष्ट होते थे ये अर्जुन का शक्ति देख के इंद्रो एक ही आसन में बैठा था ये शरीर में और जिनको लेके गया स्वर्ग में एक आसन में इंद्र बैठा है वो बैठा है ऐसा सब सौभाग्य है ये सब कहानी हम बताए प्रथम स्कंद चर्चा करने का टाइम है जो आप ज्योतिषिर महाराज पूछ रहे हैं क्या हुआ रो रहे हैं क्यों ये सब घटना बताए सब है भूल गए अब तो उसी समय क्या हुआ बाकी सब गए है इसको मोहिनी जो महिषी हरण हो गया ठीक है ना ऐसा करके भगवान क्या क्या पूरा खानदान को लेके गए इसमें दो चार बच्चे जैसे बजरनाभा आदि दूसरा जगह थे बस बज गया वो लोगों कुछ नहीं क्योंकि उनका सेवा है इसलिए रखे गया सेवा है इसलिए उनको ठाकुर जी रखे अगर बजरनाभ जी नहीं होते तो हमको गोविंद जी ये सब लीला स्थली को प्रकट संभव नहीं हो, वो भी किया था फिर भी वो लुप्त तो हो गया फिर चैतन्य महाप आए फिर चैतन्य महाप आने के बाद उनके किपासे से ब्रजभूमि का कहाँ कुछ लीला है सब स्वामी लोगों ने प्रकट किए नहीं तो आपको पता नहीं चलता जंगल ही जंगल ऐसा करके ठाकुर जी जब बैठे हैं सब कोई को विदा दे दिए अब गंभीर होकर बैठे हुए हैं उसी टाइम ज्वारा नमक वैध दूर देख रहे हैं कि ये हरिण का जैसा क्योंकि पैर तो लाल है ठाकुर जी ऐसा उठाकर बैठे हैं और दूर से देखा जैसे लगा कि हरिन का, का मुख होगा ऐसा कुछ और उन्होंने तीर चला दिया तीर जब लगा ठाकुर जी का चरण में तब तो वो दूर से छूटते आया दौड़ के आके देखे हरी ये क्या किया हमने साक्षात् अखिलेश्वर भगवान का चरण में हमने तीर मार दिया इतना रोया इतना राम को क्षमा करो ऐसा प्र... बोले जो कुछ भी हुआ ये हमारा इच्छा से हुआ तेरा कुछ नहीं है तुरंत हमारा लीला का सहायता किया अब जा स्वर्ग में जाना है स्वर्ग में भेज दिया उसको और उसके बाद ठाकुर जी का रथ आया ठाकुर जी धीरे धीरे उसमें चढ़ गए और धीरे धीरे सारा दुनिया का पार करते हुए ठाकुर जी अपना धाम को चले गए धाम को चले गए ऐसा करके हम छोटे से में, छोटे में बताएं क्योंकि उपाय नहीं है आज का दिन है काल का सुबह है रात को तो वैष्णव का चरित्र थोड़ा बताएंगे बस हो जाएगा और ये जो हैं, इस में, इस में जो इसमें इसमें इसमें थोड़ा वो तो उद्धार का हो गया अभी अभी जो उद्धार नहीं हुआ था जब उसी टाइम में नारद जी जो है नारद जी दारिकाधाम में दारिका का लीला का दर्शन करने के लिए इच्छा करके वहां बसते थे इच्छा करके क्योंकि उनका पता अभिशाप है अभिषम है ना मालूम नहीं है अभिषाप एक जगह तीन दिन नहीं रह नहीं सकोगे तो उसका अभिशाप है आप प्रश्न आता है कैसे जम गया उधर जाके नारद जी उधर ही रह गया द्वारका में उधर से चलता नहीं वो आनंद लगता है भगवान का एक एक घर में एक एक लीला तो इसका कारण यह है इसका उत्तर दिया शसुक गोविंद भोजगुप्तायम दरबात्याम कुरुद्व अबासीद नारद अभिक्नम कृष्णोपासना लाल सह आवासीद नारदो अभिक्नम कंटिन्यूअसली वो भूमि बसते थे किसलिए लिए कृष्णोपासना लालस कृष्ण को किस्ुण का उपासना बहुत इजी है कितु क्योंकि हर वक्त भगवान को दर्शन मिलेगा और उसका पहले उत्तर दिया गोविंद भूज गुप्तायम धारावत्याम गुरुद्व हे सुखदेव गोस्वामी कहें परिखित महाराज जी को ये कोई ऐसा वैसे जागह नहीं है गोविंद अपना भूज अपना भूज के द्वारा द्वारा को पालन करते हैं तो उस जगह दख का अभिशाप लगेगा क्या बैकुंठ जगह में तो, जड़, ये तो ये जगत का अभिशाप था लेकिन वो जो है वो तो वैकुंठ जगत है वैकुंठ ने वो तो बोलो क्या हम तो वैकुंठ बोलते वैकुंठ मतलब जहाँ कुंठा नहीं है ओपन टर्म अभी उसका वैकुंठवा ने हम वैकुंठ नहीं बोला जहाँ कुंठा नहीं है वो जगह यहाँ सांप जो है वो तो काम नहीं करेगा वो तो गोविंदो सख्या पालन कर रहे इसलिए नारद जी उधर रह के भजन किए अब वासुदेव ये जो वसुदेव जी कृष्ण कृष्ण जी का जो पिता का भूमिका लीला किए हैं वो अभी नारद जी के सामने कुछ प्रश्न करेंगे गंभीर प्रश्नों जिसमें इतना सारे गंभीर तत्व आए जो उसको चर्चा करते रहे तो एक साल दो साल में कुछ नहीं हुआ इतना सुंदर गंभीर तत्व है तो हम छोटे से थोड़े में बता दें वसुदेव वाचो नारद जी को धनवत किए और पैर झुलाएं और आनंद करके उनको उठा पिछाए और प्रश्न करने लगे क्योंकि वासुदेव जी का घर में आए अब जी बोले बाबा भवान भगवान भव तो यात्रा सस्ते हे सर्वदेही नम भगवान नारद जी तो भगवान ही है भगवान नहीं है जाकर गुरुदेव भगवान बोले हमारा गोड़िया मठ में उच्चारण नहीं करते क्यों ये करने से आदमी लोग उल्टा चिंता करे लेकिन गुरुदेव भगवान शब्दों ठीक है सेवक भगवान है ना कृष्ण हो चे सेव्य भगवान ई सेवक भगवान तो इसमें भूल नहीं है जिसका अंदर में भगवत्ता आप उल्टा मास सो सिद्धांत को चिंता करो जिसका अंदर में भगवत्ता भगवान अर्पण किए वही भगवान है शंकर का अंदर शक्ति दिए भगवान ले भगवान ने शक्ति भगवान इंद्र भगवान शंकर भगवान परम भगवान तो कृष्ण है लेकिन ये सब भगवान है किंतु भगव भगवान भगवान शक्ति आहित के नारद जी का अंदर क्या शक्ति दिए भक्ति शक्ति चतुष्द का अंदर ज्ञान शक्ति तो एक, एक काम कराने के लिए एक एक का अंदर एक एक शक्ति को आहित किए ओ ओ ये भगव है इसलिए भगवान बोला इसमें दोष मात दोष कुछ नहीं है ठीक है भगवान भगवो यात्रा आपका आप लोगों का आप जैसा महापुरुष का यात्रा जो है ये तो प, जितना सारे संसारी जीवों का मंगल के लिए होता है तो आपका पास थोड़ा प्रश्न है थोड़ा क्योंकि देवता लोगों को ये जो ये जो साधु महात्मा साधु पुरुषों का गमन होता है किसी जगह जाते हैं वो अपना धंधा के लिए नहीं जाते शास्त्रों का सिद्धांत हो बल जय किस लिए जाते भले भूतानम देवचरितम दुखाय च सुखाय चुखायब ही साधुनम तादृशम उच्युतात्मनम देवताओं का जो दर्शन है कभी कभी सुख का कारण होता है कभी कभी दुख का कारण होता है घटना हम बोले तो वो आपको समझ में आएगा विचार करके देखना बल्कि भूता नाम देव देवता का जो चरित्र है उनको जैसे जैसे करोगे वैसे वैसे ही वो देखा जरा सा भी गलती हो तो सांप दे देंगे जैसे मनसा देवी मनसा देवी की मालूम है मनसा देवी सांपों का देवी मनसा देवी सांपों का देवी नाम ना, सुने नहीं हो बांग्ला में कितना सारे पूजा होता है ये पदपुराण में है ये सब मनसा देवी मनसा मैया मनसा मैया जो है इन्होंने चाँद सौदागार को बताई कि हमारा पूजन करो चाँच सौदा नहीं करेंगे जी साथ में शंकर का पूजा करें तेरे को पूजा करेंगे गाली दिए वो क्या किया और हमारा अर्चन अच्छा नहीं करें ठीक है काम कर उनका जो शादी हुआ था बेटा का सारे क्या किए वो सूरक्ष जाकर सांप ने उसी का दिन बेहुला खिंदर का कहानी है डांस दिया मार दिया तो इसका कहना नहीं मानो तो डांस देगा आपको मार देगा कहना मानो तो ठीक है इसलिए बोला है भूतानंद देवोचरित्रम देवता लोगों का जो चरित्र है कभी कभी भूत भूतो है जो जितना सारे प्राणी रहता है इनका मंगल का कारण होता है दुख का सुख के कारण बन जाता है किसी का पास से सारे दौलत छीन लेते हैं किसी को दे देते हैं और सुखा आप जैसा औच्युतात्मनम वैष्णव है भगवान का प्राण प्राण प्यारा ऐसा कोई आए उसका तो अमंगल का कोई प्रश्न ही नहीं जा है जहां जाते मंगल ही है क्योंकि देवता लोग क्या करते हैं भजंती जे योथा देवानो देवा तान देवता लोग को जैसी जगह आप तेल लगाओगे फाइलिंग करोगे और ऐसा ऐसा आपको माल को रि सुविधा देंगे लेकिन साधु महात्मा ऐसा नहीं मारे प्रेम दे नित्यानंद को मारा फोड़ दिया सिर और खून निकल रहे नित्यानंद जगई माता को उधार की क्या ना तो ये संत लोगों का बड़ा हरिदास ठाकुर को बाईस बाजार में पिटाई किया एक बाजार में आगे एक दो मारे शंकर शंकर माछ का चाबू क्विप एक दो मालने से आप मर जाओगे 22 बाजार में उसको लेके गया खींच के 22 बाजार में पिटाई किया फिर भी वो बोलते ठाकुर जी ये लोगों को मालूम नहीं उसको ये लोगों को क्षमा कर देना क्योंकि ये लोग जानते नहीं क्या कर रहे हैं अब देखो ये तो वैष्णव में ही संभव है सम्भव है जैसे का इसको क्रूसीफाई किया इतना बड़ा बड़ा पीर है उस समय वो पर्सन के ठाकुर मालूम नहीं है लोग क्या कर रहे हैं मतलब बाहर में तिलक नहीं है फिर भी वो वैष्णव का गुनावोली उसके अंदर में है वैष्णव नहीं होने से ऐसा हो ही नहीं सकता एक वैष्णव का अंदर भी हो सकता ये तो किसी कारण से आया है उन्होंने उत्तर दिया भगवान का दूत हूँ मैं बाइबल में है हम भगवान का दूत हूँ तो भगवान जो भेजे कुछ काम के लिए भेजे भगवान किस भेजे भगवान कौन है भगवान तो एक ही है किनु एक एक वो अल्लाह बोलते हैं ये बोलते हैं गॉड ये बोलते हैं लेकिन एक तो है ठाकुर जी तो एक ही है तो बोले हम भगवान का दास तो दास जो है भगवान के भगवान का भगवान का आज्ञा लेके आए हैं तो हम ये पकड़ लेंगे भगवान का आज्ञा लेके आए हैं मतलब भगवान का परिकर है दूसरा स्वरूप में तो भगवान का परिकर तो वैष्णव छोड़ के वही नहीं सकता है तो त्रिलोक नहीं है लेकिन वो जो प्रार्थना कर रहे हैं इसी पता चलता है वैष्णव छोड़ के किसी का अंदर में ये भावना नहीं उसको ऐसा बड़ा बड़ा प्रेक लगा दिया इधर इधर इधर, इधर हाथों में तो वो प्रार्थना करते ठाकुर जी इसको क्षमा कर दे ईश्वर क्षमा कर देना ये जानते नहीं क्या किया बहुत सारे कहानियां सब दरकार नहीं और यहाँ पूछना शुरू कर दिया जो तो हम लोग हम गृहस्थी में रहते हैं है तो ठाकुर जी का अपना पिताजी लेकिन प्रश्न कर दिए हम लोगों को कैसे जिंदगी गुजारना है हैं, हैं? क्या मुच्छे इधर बताया यथा विचित्रो वैसनाथ भगवत भी विश्व तो भया पूरा दुनिया में जो भोग की समान है है ना इसी के पीछे तो डर है भोगने का जैसे ही तो डर पैदा होता है क्योंकि उसको हारा जाए नहीं मिले काटा पिटी सब होता है यहाँ देवगी वसुदेव जी कहुदेव वसुदेव जी कह रहे हैं यथा विचित्र वैश्वनाथ भवत भीर विश्वतो भया चारों ओर से एक भय हमको पीछे कर रहा है इसी अवस्था में मुच्छे इसको हटाने के लिए क्या करना चाहिए मुच्छे हम्म मुच्छे मोही अंजसई व अध्या तथा न साधि सुब्रत ये डर को एकदम मिटाने के लिए क्या करना चाहिए अब यह बताओ नारद जी बोले जत्पृक्ष से भगवतान धर्मांश तम विश्व भावना बोले आप नारद जी बताए सम्मता सब। आपका ये प्रश्न है बड़ा उत्तम है इसमें भागवत धर्मों का व्याख्या हो जाएगा भागवत धर्म का ही व्याख्या आपका प्रश्नों का उत्तर भागवत धर्म और नारद जी कह रहे श्रुतो अनुपठितो ध्यातो आदृतो वा अनुमोदित हो सद्य हो पुनाति सदधर्मो देव विश्व द्रोह ओपी आपका विश्वास है इसमें भले भागवत धर्म जो है सुन लिया किसी ने किसी ने पाठ कर लिया किसी ने भागवत धर्म का चिंतन किया ध्यान ध्यातो आदृतो अरे उधर हरिकाता होना चाहिए भागवत का तो होना चाहिए ऐसा हाँ उचित अनुमोदित आदृतो आदर किया हम भागवत कथा सुनेंगे किसी ने अनुमोदन किया हाँ उधर भागवत कथा होना चाहिए अनुमोदन किया और कुछ नहीं किया सब्दो पुनाती सदधर्मो ये सद्धर्म सदधर्म भागवत धर्म है इनको भी पवित्र कर दें पूरा विश्व का साथ अगर विश्व को विश्वद्रोह ओपी इसका माने हैं जो विश्वद्रोही विश्व पूरा तमाम विश्व का था अगर कुछ किया विश्वद्रोही गण के सर्वोत्तम पवित्र विश्वद्रोही ऐसा काम किया जब विश्व का खिलाफ है पूरा तमाम विश्व जितना आदमी है सबका खिलाफ काम किया हैं समझा नहीं मेरा बात को विश्वद्रोह ओपी जैसे पहले जब एटम बोम आविष्कार हुआ था वो तो उसको पता नहीं था वो सोचा कि हमने आविष्कार किया इसके द्वारा परमाणु विज्ञान उन्नत हो जाए और सारे जन समाज का सुविधा हो जाएगा उसमें से मुझे एटम बोम बना लिया उसको पता नहीं बाद में रोया ठाकुर जी हमसे क्या कराया है वो फास्ट एटम बोम गिरा था जापान में हीरो सिमा नगाशा की वैज्ञानिक ने मरना चाह मरना चाहिए हम तो अच्छा किया था विज्ञान तो का फल अच्छा भी होता है बुरा भी होता है और जो विश्व द्रोहओपी विश्व का साथ द्रोह करने से भी उसका कोई अपराध दोष नहीं लगता नारद जी ने बोले आपका प्रश्न बहुत अच्छा है ऐ जो श्रोतो अनुपटित ध्यातो बात बा सद्धो हो सद्ध हो पुनाति सदर्म हो देव देवता लोगों का साथ भी बेईमानी करो विश्व का साथ भी कुछ हो जाए फिर भी ये धर्म को आश्रय किया कुछ भी संबंध है तो इसका चरम मंगल देते ही दे ही रहेंगे अगर वैष्णव अपराधना करो तो तो बोले ये जो आपका उत्तर है बड़ा सुंदर उत्तर है हम निमी महाराज का सभा में ये प्रसंग चला था हमने नया करके कर कुछ नहीं बताएंगे उस सभा में जो चर्चा हुआ था उसी को ही आपका सामने कहने से पूरा समाधान हो जाए एक ही प्रश्न है इससे बोला कि निवी महाराज के सभा में वो वो जो हमने पंचम स्कंद जब चर्चा की वहां ऋषभ देव बताए थे ना ऋषभदेव देव का चरित्र ऋषभ का स्त्री का नाम जयंती ऋषभदी जब बाद में संसार छोर के चले गए ऋषभदेव का एक सौ पुत्र बताया था मैं उन्होंने वब भूल गए और जो जड़ो जो भरत जी भरत महाराज जी पहला पुत्र है बाकी नौ जो है नवजोगेंद्र हुआ बाकी एकासी एकासी पुत्र जो है वो कर्म कांडीय शुद्ध ब्राह्मण हुआ ये सब बताया था बोल गया सब उसी खानदान में ये जो नौ पुत्र पहला पुत्र तो भरत महाराज जी भजन करने के चले गए हरिन का चक्कर में हरिन जन्म हुआ था उसका बात तो कह चुका और बाकी उसका बाद जो नौ पु... भाई है उसका है वो चुने हुए एकदम चुने हुए नौ भाई ऊपर का वो छोड़ के पूरे हैं नव ये जैसे चतुष्सन घूमते हैं बात औसन खाने पीने का कोई चिंता नहीं है बस घूमते रहते कृपा करने के लिए कौन ब्रह्मांड में कौन व्यक्ति का क्या कष्ट है ये सब मिटाने के लिए घूमते जैसे नर जी जाते हैं नर जी घूमते काम क्या है कुछ लेने के लिए डोलते किपा करने साधु का भी ऐसा ही काम है लेकिन आदमी विश्वास नहीं करेगा दांदा के लिए रोलते हैं जैसा जिसका मर्जी है वो वैसे ही सोचे उसका नाम है क्या नव का नव का नौ भाई का नाम कबीर हबीर अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आविर्थो द्रुमेल चमस हो कौर भाज की कबीर हबीर अंतरिक्ष प्रबुद्धो पिपलाय आविर होत्रो है अथो द्रुम चमोसो कर हो गया ना नहीं गुनो न हो गया ये नए जो है निमी महाराज का सभा में अचानक आना शुरू कर निमी महाराज एक छोड़ के एकदम तो उठे ही कौन आ रहा है करोड़ों सूरजों जैसा उठे अब आए तो दूर से पता नहीं चला जब आके जब सभा में आए तो आए एकदम छलांग लगा उठे सारे उसका अर्चन बंदन करने लगे पैर धुलाने लगे देवता लोग जब आपको कभी भी दर्शन दे तो ध्यान देना देवता लोग आए देवता लोग कभी भी देवता लोग को पहचानना है उसको भूमि स्पर्श नहीं करता भूमि से ऊपर उसका पैर रहेगा समझा और उसका परछाई नहीं है दोनों सिंटम आप देखोगे अगर कोई देवता आए तो देवता पहचानने का ये पहला बात यह है भूमि स्पर्श नहीं करते ऊपर रहते हैं ऐसा बिंदावन में जाकर तो स्पर्श करेगा वो तो कोई भूमि है थोड़ी है लेकिन उसका परछाई नहीं पड़ते परछाई नहीं है। ये दोनों हैं विधो महाराज उधर जो भाई सूर्यों का माफी अरी क्यों आया है हा इतना सौभाग्य की बात है जिनका कोई दर्शन नहीं मिलता है दर्शन मिलना जिसका सुदुर्लभ है वो आए हैं आह उठ के भरा अभिवादन किए बैठाए आराम से भले आप प्रश्न करना आप शांत महात्मा आए तो उसको प्रश्न करना जरूरी है अभी प्रश्न करने से भी प्रश्न करने जाओ तो प्रश्न करने का पहले भी आपका कोई योग्यता होना जो क्वालिफिकेशन चाहिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए प्रश्न कोई सावधान आदमी करने नहीं कोई क्वालिफिकेशन नहीं है आल प्रश्न करे क्या प्रश्न करो तो उसका भी क्वालिफिकेशन होना चाहिए नहीं तो प्रश्न क्या करें साधुगुर वैष्णु के बाद है तो विदेहो राज निमी महाराज का बीते हो क्योंकि देहो नहीं है हमने बताया था वो पलक झपक पलक झपक जो है निमी महाराज उसमें रह गया हम बताया था वशिष्ठ मुनि बोले तुम्हारा युज्ञ हम आके कर देंगे वो जो बोले हमारा शरीर का कोई नहीं हम युग कर लिया वो आके साप दिया तो याद है ना ये निमी महाराज निमेश आख का इसमें रह गया इसका नाम विदेहो विदेह इसका दूसरा नाम विदे विदेहो राय ये नहीं महाराज प्रश्न किए नवजुगंध का मन्ने भगवत हो साक्षात पार्षा पार्शदान वो मधुद्दिश क्या बताए मन्ने भगवत हो साक्षात पार्षा पार्शदान वो मधुद्दिश विष्णुर्भूतान लोका नाम पवनाय चरंति विष्णु भगवान का जो अपना सब भक्त हैं अपना पार्षद हैं वो क्या हैं वो सब जगत का मंगल के लिए ही विचरण करते हैं मन भगवतो हो साक्षात पार्षदन पार्षदान वो मधुदेश आप जैसा मधु मधुपति भगवान का जो पार्षद हैं ये लोग तो जगत का मंगल के लिए ही विचरण करते हैं। और दुर्लभ मानुष देहो देही नाम क्षण तत्रापि तथापि दुर्लभम मनने वैकुंठ प्रदर्शनम दुर्लभ मानुष्य देहो ये मानुष्य देहो तो दुर्लभ है दुर्लभ मानुष देहो देही नाम क्षण भंगुर मानुष्य देहो दुर्लभ है सुदुर्लभ है और ये देहो शरीर का कोई ठीक नहीं कभी चले जाए अभी आए अभी कमल जल दल जीवन कितना नहीं करते हो क्या सब सो गया ऊपर जाके देख कमल जलदल जीवन अटल मल भज हरिपद नीति रे भज हू हरी पद नी रे वहाँ क्यों बैठे घूमे सो जाए तो कोई पता नहीं चलेगा इसलिए पीछे आके बैठे वो चालू है कमल जला तला जीवन कितन नहीं करते ये सब कितना नहीं करते हैं करते ना भक्ति में सुंदर एकदम ये सब करना चाहिए ये कमल की जो पापड़ी है उसको अगर पानी बूद रखो अबे ऐसा ऐसा करे ऐसा थोड़ा हज गिर जाएगा मुख्ता कमा भी ये जिंदगी भी ऐसा है कब गिर जाए कोई ठिकाना है नहीं तो इसके ऊपर से और बात ये है कि आप जैसा बैकुंठ पार्षद इनका दर्शन होना तो अत्यंत तो सुदुर्लभ है कैसे होगी हमको तो पता नहीं ठाकुर जी अभी हमारा पर प्रसंतुष्ट हुआ संतुष्ट हुआ बरा अभी आप जो आए हो आपका सामने प्रश्न है अतो अत्यांतिकम खेम पर भवतु भवतो अनोघा संसार खनार्थ मोपी सत्संग हो सव दे साधु संगो साधुसंग सर्वशास्त्र का लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है सुना नहीं नहीं सुना सुना है ना साधु संगो साधु संगो सर्वशास्त्र का है और लव मात्र साधु संगे लवो का हिजब क्या है महाराज लवो का हिजाब क्या है एक सेकेंड को ग्यारो भाग करो के एगारह भाग एक सेकेंड ठीक इसका एगारह भाग करके उसका एक भाग आप लोगों का विश्वास ही नहीं है साधु संघ क्या होगा ये सब समय खराब है ये ऐसा माफी लवो मात्र तो साधु संग सर्व सिद्धि है सर्वसिद्धि का व्याख्या प्रा भक्ति में और क्या किए लव मात्र तो साधु संघ सर्व सिद्धि है मतलब इतना भी साधु संघ हो जाए ये आपका कोई अपराध नहीं बनना तो ठाकुर आपका अगर सुकृति अच्छा है अंतिम में आपको भगवत दर्शन भी हो जाएगा भगवत प्राप्ति होगा नहीं हो सकता ये साधु का दर्शन होने का साथ साथ ही उसका जिंदगी चेंज हो जाए हो, हो जाए हो, हो सकता है अंसार अश्विन खनार्धपी एक खन का आधा खनार्धओपी सत्संग से वधे सत्संग जो है ये पूरा मानव जाति को सत्संगों के ऊपर भरोसा रखना चाहिए संसार खनार्ध का साधु संग मानुष्य पक्षे मानुष्य ये मनुष्य जाति का पक्षे परम कल्याण दायक हो सकता है क्या समझा खनार्दो है बोले हमारा पलक झपक में तो एक सेकंड का ग्यारह का एक भाग नहीं है लोबो तो बोला इतना भी साधुसंग हो जाए तो मंगल लेकिन विश्वास नहीं होता किसी को क्या करें हम और ये धर्मान भगवतानो ब्रुतो जदि नो खम भागवत धर्मों का बारे में आप लोग बताओ जो दी आप लोग सोचते हो कि हम योग्य है अजोग्य है तो बताओगे नहीं कृपा करके बताओ तो फिर जब ये बोले उस टाइम में क्या हुआ? नवो जोगेंद्रो नौ नौ नौ है ना नौ जोग चौतुसन में भी बड़ा मजा होता है चौथुसन चार है चार भाई चौतुसन में कभी सनंदन बताना शुरू कर दे बाकी तीनों सुनना शुरू कर दे अब कभी सनत कुमार बोलना शुरू कर दे बाकी तीन सुनना शुरू समझा मेरा बात चारों में एक हरिकथा बोल भगवत कथा बोले और तीनों सुनने लगे है ना लेकिन ये जो तमाम ये जगत है ये सब उल्टा व्याख्या है वो सुनते नहीं पहुंचा हुआ संत भी इसका सं हरिकथा को चलाओ आप अगर बोलोगे हमारा गुरुजी को क्यों सुनाएंगे हरिकथा मतलब हमारा गुरुजी जी का अपमान है आप परीक्षा करना चाहो परीक्षा करना चाहो गुरु जी को शास्त्र ठीक करो तो आपका हिम्मत है हरिकथा सुनाओ है वो सिद्ध महात्मा तो क्या है सिद्ध महात्मा होने से भी तो हरिकथा ही उसका प्राण है लेकिन ये लोग सुनने नहीं देंगे सब चलना हमारा शरीर ठीक हो जाएगा चलाने नहीं देंगे लड़ाई करेंगे हमारा गुरुजी जी को देखें अंतिम समय बोले हरी कथा बोलो कीर्तन करो इशारा दे, शरीर चलना है, ये लोग उल्टा है जानता नहीं सब तो माया में फंसा हुआ कुछ जानते सिद्धांत सिर्फ माया और हमारा तुम्हारा ये सब कर रहा है जो होना होगा भविष्य देखोगे तो क्या करें हम तो ये क्या आप, आप भागवत यो आ, आप लोग सोचो कि कि हम उपयुक्त है इसको बारे में बताओ थोड़ा और इसमें नवजुगंध जैसे चौतुसन में एक बताते हैं बाकी तीन सुनते हैं ये नवजोगंध में एक एक करके उसको उत्तर दें और बाकी आठ आठ जो है वो सुनते रहे बाकी एक जन कहे अभी कोबीर उबाचो कोबीर होबिर सबसे जो पहला नाम जिसका आया था कोबीर उबाचो को भी अभी उत्तर देते हैं पहला क्वेश्चन क्या था नारद जी का भूल गया अभी अभी बताया था ये जो सब जगह से पूरा दुनिया से डर आता है जीवन का कोई था नहीं ए डर को हटाने के लिए आप उपदेश करो क्या करने से हमारा भय बिल्कुल नहीं रहेगा इसका पहला उत्तर दे रहे हैं को भी रूबाचो मन भयम अचुत पदाबुजोपन मत नीत क्या बुद्धिर्सदात्म मन्ने यहाँ मनेकूत भयम अच्तस् पदाबुजोपन मत नि उद्विघ्न बुद्धिरसुदात्म विश्वात्मना यर्तते भी ये सारे दुनिया का आदमी उद्वेग टेंशन जरूर है कोई अगर बोले टेंशन है मनेंगे नहीं टेंशन है एक किसी में एक किसी का टेंशन है उद्वेग न बुद्धि अस्तात्म भाव यदि उद्वेग आता है तब क्या होता है जब आपका अंदर में उद्वेग आए किसी विषय के लेके उद्वेग आएगा उसी टाइम आप क्या करें आपका भाव क्या होगा अगर गुरु का चिंतन थोड़ा बहुत आता होगा ये चिंतन हट जाएगा क्योंकि उद्वेग आया किसी विषय में उसी में टेंशन आ जाएगी। तो इसमें क्या होता है हमारा भागवत का सिद्धांत तो है भयम भयम द्वितीय विनिवेश अपत विपर्य श्रुति तन्मया अतो आहयत्वम बुध भक्त को गुरुदेव गुरुदेवो तत्मा इसका ही सिद्धांत तो है भय कब आते हैं क्यों संत महात्मा लोग निर हो जाते हैं चाहे दुनिया कुछ भी कहें है किस कारण इसका उत्तर पो पा दिए उसका आत्मसमर्पण 100 भाग है अपने को दे दिया पूरा चाहे जल जाए कुछ भी हो इसलिए निडर है तब तक आपका अंदर में डर रहे जब तक आप शरणागत नहीं हो 100 भाग 100 सौ भाग शरणागत नहीं नाइन्टी परसेंट हुआ है। 10 परसेंट बाकी टेंशन रहेगा और आपका अंदर जो, जो भय बने रहेगा भय का कारण है भयम द्वितिवेश अपेत विपर्जय जो भय है ज्ञान तो तो एक ही तत्व तो तो है तमाम जगत में है? मेरा भाई का सामने हम तो उदाहरण नहीं देना ज, देना जरूरी है मेरा भाई के सामने जब वो फल भेज दिया राणा ने खुला तो देखे साफ है काल सा ऐसा तो उन्होंने बोला हाय गिरिराज ऐसा कर बोला आंखें मूंदे तो देखा सचमुच शिला हो गया हो गया ना हो गया तो ये संभव है ये संभव है गीता बाटी का गीता बाकी गीता गीता प्रेस जो किताब निकालता है गीता बाटी का है हमारा भी ये गौ माता का किताब उसको देंगे इधर से गौशाला का तरफ से जो निकालेगा तो वो तो हो फिर उन लोगों को देने से और ज्यादा पब्लिकेशन ज्यादा होगा तो जो गीता बसकर का जो जो है उधर गीता बाटिका उधर उधर एडिटर लोग वहाँ रहते हैं पूरा भजन का पूरा जाएगा लिखते लिखते हैं बगीचा है उसमें एक बाबा भजन करने वाले बहुत सारे संतों लोग वृंदावन से जा कभी कभी रहते हैं उधर एक बाबा भजन करते हैं बहुत दिनों से वो परिक्रमा कर रहे हैं गिरिराज का शिला रखा हुआ है बगीचे में वो परिक्रमा करते हैं माला करते कर रोज बूढ़ा हो गया एकदम ऐसा ऐसा करके परिक्रमा कर रहे हैं और कपड़ा का ये जो डंडा है डंडा का जो नीचे है नीचे कपड़ा लगा के रखे हैं क्योंकि किसी को अगर ऐसा करना पड़े उसका चोट लगे इसे क्वेश्चन ना लगे तो उसको नीचे कपड़ा नरम कपड़ा दे के रखें और परिक्रमा करते करते देखे सामने पड़ गया एक सांप सांप सांप पड़ गया और सांप जो पड़ गया बोले उसका साथ बात करना शुरू कर दिया साफ का साथ साफ तो ऐसा किया एकदम लगाएगा और वो कपड़ा देखे उसका जो डंडा है उसका देखे उसका लज्मे और लजे कि नहीं करने से भी काटता है और वो लजे ऐसा करिए हम जाने साइड दो खूब हुआ साइड दो वो किस्णों के साथ बात करते वो सोचते है साहब नहीं कृष्ण है खूब हुआ साइड दो परिक्रमा करने दो मार्क छोड़ो जाओ अब बाकी लोग सब भीड़ होगी अभी देखो बाबा को काटेगा अभी साफ का साहब ऐसा कर रहे हैं बाबा खेल कर रहे हैं उसका साथ डंडा देखे एक उधर महात्मा था बड़ा भारी, वो जय जौए, जयद गोयनिका जी के क्या नाम है भूल गया वो भी वो बड़ा भाजन करते थे देखने में संसारी है इतना बड़ा ऊँचा संत थे उसका बैराग्य हैं उसका नाम क्या है कि उसका नाम भूल गया हनुमान प्रथा पुदा तो नहीं है उसका बात जो है और जो भी हैं भूल वो ऊपर आए सब लोग उसको बुलाए वो देखें ऐ सब चले जा कुछ नहीं होगा वो कृष्ण का साथ खेल रहा है वो कृष्ण का साथ खेल रहा है साहब का साथ नहीं खेल रहा है जा जा, जा सब चले कुछ नहीं होगा बाबा का सचमुच वही सचमुच वो जो मजा कर रहा है साहब का साथ बात कर रहे हैं जाओ खूब हुआ हम जानते हैं साइड दो मार दो परिक्रमा करने दो साहब धीरे धीरे माथा ने चुकर के चला गया अगर उसका द्वितीय अभिनिवेश होता इस हाफ़ है उसको हो जाता है उसी समय हाँ तो ये डर नहीं क्यों हुआ उसको एक औदय तत्व जाने तमाम दुनिया में जो हमको मारने आता है वो भी साफ वो भी ठाकुर जी हैं अयोध्या है? में भी ऐसा लीला हुआ था वो एक संतों ने एक सब कुछ भिखा मिला ऐसा करके रखा है एक कुत्ता ने आके वो उसको बैग को लेके चल रहे ले। हे राम हे राम हे राम, राम हमारा बैग दे जा वो कुत्ता नहीं देख रहा है हे बैग बैग दे दे दे दे हमारा दे दे। उसका पीछे दब रहा है ये भी किस्म का भजन सब वस्तु में हम खोद देखे हैं वृंदावन में आज से सात दस साल बारह साल पहले हम जब गोवर्धन परिक्रमा रोज करते थे कभी कभी दो बार भी नम हो जाता बाकी कम हो जाता बहुत जल्दी हमारा परिक्रमा ज्यादा टाइम नहीं लगता ठाकुर जी का कि पाए एक संत तो हम बाद बीच बीच में कभी कभी मिलते थे वो गौड़िया मठ का नहीं है लेकिन गौड़िया संप्रदाय का गौड़ी किसी का होगा वो इतना सा काफर है जब भी देखते हैं कुछ संत अरे हम तो आश्चर्य जो कहीं भी देखे वहाँ टट्टी है पेशाब है वो गिर जाते दंडवत करते हम बोले क्या कारण है बहुत बार हुआ ऐसा और जिसको भी देखते हैं संतम वो जहाँ भी वो दंडवत कर देंगे उसका वो भजन का तरीका है ये समझा ना मेरे बात तो एक एक भजन का तरीका होता है तो मन ने अब इधर भी ऐसा उत्तर दिया देखो भयम द्वितीय विनिवेश कब आपका डर आए ये शत्रु है मित्र है ये, ये भावना कब आते हैं जब द्वितीय विनिवेश कृष्ण छोड़ के दूजा कुछ है ही नहीं कृष्ण छोड़ के दूसरा कोई तत्व है नहीं तो डर किस बात की है जो शत्रु बोल के हमारे सामने मारने आता है हमारा वो क्या कुछ कर पाएगा क्या कुछ नहीं कर पाएगा तो भयम द्वितीय अभिनिवेश विपर्य स्त्र थी भगवान से अपना चिंतन अपना दिल थोड़ा घूम गया मोड़ लिया इसीलिए डरा है अगर आपका जाता मेरा जो कुछ भी दिखा दिखता कोई डरने का बात नहीं है तो ठाकुर जी बन के बैठे हैं है ना ठाकुर जो कुछ भी है बन के बैठे ठाकुर जी तो है और क्या है अभी उद्विघ्न बोद है देखो उत्तर दिया एक एकमात्र उत्तर दिया को भी उत्तर दिया मन ने अकित पदामबुजो पादा, उपासना मातृ नित्यम बोले आप अगर टेंशन फ्री होना चाहो एक ही तरीका है रास्ता एक है वो क्या बोले अच्छो पदामबुजो उपासना मातृ नित्यम उपासना जो नित्य है भगवान की चरण कमल इसका उपासना करो देखो निडर हो जाओगे उपासना हो नहीं पाता उपासना माने उपो आसना भगवान को छोड़कर भगवान कर कर। का चरण छोड़कर हैं तद विष्णु परम पदम सदा पशुंती सूरयो दिव्यो चक्षरातम ये ऋग्वेद का ये मंत्रों को व्याख्या कर तो आश्चर्य हो जाओगे अततम चक्षु मिलन करके ये ध्यान नहीं करना पड़ता जो खोल के देखते हैं विष्णु चरण, जहाँ देखे सब विष्णुचरण तद्विष्णु परमपदम विष्णु का चरण नित्य है वो विष्णु का चरण को दर्शन करते हैं ये जो सब महात्मा हैं बड़े बड़े बड़े जो ऋषि मुनि सब हैं, तद विष्णु सदा सदापस सूर्यो सूर्य मतलब स्वर्गों का देवता नहीं है सूर्य मतलब सूर्य मतलब देवता होता है माने यहाँ होता है जिसका दिव्यज्ञान वाले जो महापुरुष है ये माने समझा मेरा बात ये लोग सतर्गत तो देखते हैं इसका ना तो इसका दिल में कोई टेंशन है तुम मार दोगे उड़ा दोगे कुछ भी करो इसका कोई टेंशन नहीं कुछ टेंशन नहीं क्योंकि प्रतिष्ठा सा जब रहें, रहे तब भय रहेगा आप बोला अभी सब फेंक दे पानी में हम जाके जंगल में बैठे हैं तो निक जुग सब अरिका तपरिका जितना सब फेंक इसको बोला है फेंक सब जा हमको छोड़ दे बच्चा का मैं भी रोना शुरू कर दिया बारह बारह दिन पहले इतना फटकार दिया हम तो कथा नहीं बोला ऐसा पेपर दे के उसका सिर में मरा भाग के यहाँ से पेपर में लिखे। पेपर में लिख के वो बच्चा का मैं भी रोना शुरू कर दिया महाराज हमको छोड़ो मत हमको तैग करो मत तो ये सही है ठाकुर जी का क्या करें विश्वास है मतलब मर जाएंगे हम डूब जाएंगे गुरु जी असूसोले कर रहे हैं और गुरु जी पास जाने नहीं देते और इधर जो है अभी भागवत धर्म का व्याख्या को भी जो नौ जोगेंद्र में पहला जो है ये तो उत्तर दे रहा है तब भगवान का चरण का उपासना करो देखो निडर हो जाओ पक्का करना है फिर उसका बात कह रहे हैं जी भागवत धर्म किसको बोला है तो कोई डेफिनेशन है भागवत धर्म किसको बोले ये तो आत्म धर्म है ये जैव धर्म है ये वैष्णव धर्म है सो तो ठीक है लेकिन फिर भी एक डेफिनेशन होने से अच्छा डेफिनेशन दे गया जे वो प्रक्ता प्रोक्ता उपाय ही आत्मलब्ध अविदुषाम विद्धि अविदूषा विधि भागवतान उसको ही भागवत धर्म बोला जाए जे वो भागवता प्रोक्ता उपाय ही आत्मलब्ध आत्मज्ञान को मूर्खोलोक ये भी अनयास अनायास्याख्या नहीं कर सके बहुत संत महात्मा ऐसा है उसको ऐसा नहीं करना अपमान नहीं करना लिखा पढ़ा नहीं जानते बिल्कुल लिखा पड़ा नहीं जानते लेकिन भजन करते करते उसका सिद्ध अवस्था है आप अगर उसको पहओगे नहीं तो आपसे बड़ा फरात हो जाए चाहे वो लिखा पढ़ा नहीं जाने लेकिन वो जो सुनते रहे हरी कथा अंदर में पूरा उसका तत्व प्रकाशित है वो भाषा के द्वारा बोल नहीं सकता लेकिन उसका अंदर में पूरा सत्व प्रकाशित हो गया ठाकुर जी पर्दा को हटा दिया देख ये स्वरूप है ऐसा भी होता है इसको अपमान नहीं करना क्योंकि भाषण देने वाला बहुत आदमी है भजन करने वाला कम है ए? हमारा बोलना ये भी हमारा भजन है हमारा भाषण नहीं है हमारा हरिकथा मतलब हमारा भजन का अंग है दूसरा जे वो भागवता प्रख्ता देखो ये बताए सुंदर जो अकु ये जो हैं भागवत ये ये भागवत मूर्खों लोग मूर्खों आदमी भी आत्मो ज्ञान सिद्धि के लिए भगवान जी जी सब जिन सब उपदेश दिए हैं मूर्खों लोगों को भी ये पालन करना बहुत इजी है ये बोले ये जो उपदेश दिए हैं मूर्खों लोग भी कर सकें हैं जो अनायास पार हो जाए भाव सागर कोई चिंता नहीं होता ये सब उपदेश को भगवत धर्मों मानोगे यही भागवत धर्म है आत्मज्ञान सिद्धि का निमित्त भगवान जो सब उपदेश जगत में भेजा है यही भागवत धर्म है अनायास तत्व तो तो हो जाए आप पृथ्वी का जो ये जो टेंशन है कुछ नहीं आपको स्पर्श करे और एक बात है ये भागवत धर्म को आश्रय करने से तुम्हारा क्या होगा आंखें बंद करके कर चलो धावो निर्मलितों व नेत्र न पते नहीं मेरा जान नरो नित कह जिसको आश्रय करने से जीव भगवत धर्म का आश्रय करने से आदमी आंखें आखें आंखें बंद करके चलना शुरू कर दे फिर भी उसका पतन खलन नहीं हो सकता अब इसका माने आपने समझा नहीं आंखें मुद करके चलने का बोला अब वो सब आंखें मुद के चलना शुरू कर दे ये नहीं इसका माने माने ये है जो अगर भगवत धर्मो को आप एकदम आश्रय करोगे जैसे समुद्र में एक बोट मिला कुछ मिला तो आप क्या करोगे आप डूब आप डूबते जा रहे हो उसको सहारा लोगे नहीं बचाओ बचाओ करके ऐसा मापीक सारे तमाम धर्मों को छोड़कर भागवत धर्मों को ही आप एकांत रूप में यही हमको बचाएगा ऐसा करके जो पकारोगे अथवा अनन्न रूप में भागवत धर्म के जब आश्रय करोगे तभी अब भागवत धर्म में भी आश्रय किया वहां थोड़ा काली पूजा भी, भी कर दिया वहां से गणेश पूजा भी कर दिया छठ पूजा भी कर दिया सूर्य जी को पानी डाल दिया थोड़ा थोड़ा जाकर सूर्य पानी फेंक दिया सारे कर रहा है ये तो सब कर रहा है भागवत धर्मों के बारे में तो बोल रहा है भागवत धर्म आश्रय के हमने दिखा लिया ये अरे दिखा लिया तुम आओ विचार करो तो इसका बात ये माने होता है जो समाज का जो धर्म है लोक धर्मो वेद धर्म जितना सारे हैं समाज धर्म हैं संसार धर्म जितना सारे हैं इस सबका ऊपर आस्था रखना नहीं जैसे गोकर्ण जी अपना पिताजी को उपदेश दिए थे हैं धर्मम भजस् सततम तेज लोक धर्मन बताया न क्या बताया धर्मम भजस्व सततम तैज लोक धर्मन सेवस्व साधु पुरुषान जही काम तष्णम बताया था न क्या माने हुआ धर्मम भजस्व सततम तेज लोक धर्मान। ए एलौकिक जगत में जितना सा धर्म है उसका तुमको ठिकाना कोई दर महाराज शादी हो रहा है हम अगर नहीं जाए तो क्या बोले वो तो जाने का बाद खाना देगा हम नहीं खाएगा तो लड़ाई करेगा समझ में ऐसा हो रहा है फिर भी होली नाम ले रखे है दिखा ले कर रखें वहां जाके हम अगर नहीं ले रिश्तेदारी टूट जाएगा महाराज खाना बढ़ता है खाओ तुम चटनी खाओ हम क्या करें अब हमारा साथ बोलने से क्या हम दुखी बन जाए वो लोग तुम्हारा काम तुम करो हमारा काम हम करके गया हमारा काम हम बोल के गया हमारा ठाकुर जी जानते हम बोल के अब तुमको पालन कर रहे हैं नहीं करना है? तुम तुम हम कितना कि, किस किस लोगों के पास पीछे हमको हम कट्टोर हैं अब कट्टोर रहेंगे मर मरने का समय समय भी हम कट्टोर रहेंगे हैं हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे कोई तत्व का साथ हमारा कोई दरकार नहीं तो जानो अस्थाई अर्थात ये भगवत धर्मों का कैसे आश्रय करो दूसरा स्थिति में आपका कॉन्फिडेंस नहीं है बिल्कुल ये ठाकुर जी का ये भगवत धर्म ये ही बचाएंगे ये हमको पार करके ले जाएंगे ऐसा जो आश्रय करोगे उसके साथ आप आपका हृदय में कभी प्रमाद प्रमाद प्रमाद बंदा एक को दूसरा चीज समझकर उल्टा काम कर दिया जानो आश्रय नरो नौ प्रमाद देत कह चित कभी भी प्रमाद प्रमादग्रस्त तो नहीं होता ये भागवत धर्मों का हस्त करने के साथ साथ भगवत तत्व विज्ञान वैष्णवों का चरित्र वैष्णव का, का स्वभाव एक साथ ही आएगा अब वैष्णव समय में नहीं आ रहा है एक ऐसा, कैसा भागवत इसमें जानो अस्थाय न नौर प्रमाद्य तो कहे और धामन निर्मिलितों मानेत्र इसका मानक क्या है माने क्या है और कोई दूसरा धर्मों का ऊपर हमको देखना नहीं है ऐसा करके जैसे कलकत्ता में या शहर में जब घोड़े को इधर लगा देता है ना जैसे घोड़े अपना ये जो मार्ग है उसी को देखेंगे बाकी उधर उधर देखेगी तो छंग लगाएंगे बस ये गाड़ी आ रहा, ये रहा है ये उसको देखने के लिए कुछ जगह नहीं है ऐसा कर दिया वो थी जो जगह चलना है पैर को रखें उसी जगह को देखें तो भागवत धर्म आशा करने से आपका कोई डर नहीं होगा जान धावन निर्मिलित तो नेत्र मतलब और किसी धर्म को देखना नहीं है आंखें बंद करके चलो अर्थात परिपूर्ण विश्वास करके चलो आपको पतन भी नहीं होगा स्खलन भी नहीं होगा अगर भगवत धर्म का आश्रय नहीं किया तो बोले महाराज वो तो भगवत धर्म किया था गुरु जी के पास आश्रय लिया उसका ऐसे पतन हो गया कैसे इसका उत्तर हमने हम तो उत्तर दे दिया इधर आश्रय नहीं लिया इसका यह पतन हुआ आश्रय नहीं से कभी पतन होने का लिखा है पतन नहीं होगा काये नाचा मन बोध्आत्म नुस्रि स्वभा करोति यद, यद सकल परस्म नारायणेती समर्पये ता क्या बताया अभी कोविजी कह रहे हैं काये वाचा मनस इंद्रियवा बोध्यात्मना व अनुश्रि करो तिज यद सकलम परसमयी नारायण ति समर्प काय मन वाक्यो या तो पूर्व संस्कार के अनुसार है अनुसित स्वभात कुछ भी आप करो लेकिन एक बात ध्यान देना कुछ भी करो सब नारायण का चरण में देखो सब ठाकुर जी के चरण में दे सकोगे संभव है कयन वाचा मन से पूर्व जन्म पहले इतना स्वभाव बन गया आदत बन गया कर दिया थोड़ा कुछ भी कर दिया लेकिन सारे ठाकुर जी का चरण में अर्पण करना करोति सकलं करो तिज समर्पय परसमयी सब सब दे दो ठाकुर जी अब फिर जो श्लोक हमने अभी बताया था भय द्वितीय विनिवेश स्वात्ईशापेत सीपर्य श्रुति तन्मया अतो बोध आव ताइम गुरुदेवता उपाय हमने आशुभ में भी बताया था हे क्या बताया था बीजितो कोवायो कवायो वीर दंत मन सुरगम जयतु मति लो पायो की दो व्यसन सतामृतो समवाहाय गुरो चरणम बने जय सतो कर्ण धरा जलोध इधर भी बताया गुरुचरण से करो बताया ना अभी तो बताया समझा नहीं गुरु शरणम अभी तो बताएं। शिक्षा गुरु देश के गुरु तत्व तो अखंड तत्व तो इसको काटो मत मर जाओगे तो फिर ये गुरु जी गुरु का सेवा करो सदगुरु का करते-करते आपका या बोले इसका श्लोक का व्याख्या बहुत समय लगेगा बहुत टाइम एक एक श्लोक का बहुत एक दिन का पूरा हरी कथा गुरुदेव होतात्मा गुरुदेव को सेवा करोगे कैसे गुरुदेव त्मा गुरुदेव व जब तक आप गुरुजी का गुरुजी गुरुदेव गुरुदेव को गुरुदेव का साथ आपको एकदम हृदय जो है मिल जाए गुरुजी का हृदय भावना है क्या आपका हृदय भावना है क्या ऐसा नहीं हो तन तन्मया हो तो, नमा, तो जो बुद्धिमान है अभयत आभैत मतलब एकदम शुरू से लेकर कोई भी चीज छोड़ेगा नहीं आभजित त्वंग जो जो दरकार है गुरु सेवा के लिए आभजित मतलब आभजित मतलब टोटल एंटीअर सेटिस्फेक्शन गुरु जी का आभजित तम इसका और भी व्याख्या होता है अभी समय नहीं हुआ भक्तोई कईम गुरुदेव और तात्मा गुरुदेव का ये जो है आप गुरुदेव और तात्मा होके भजन करना है नहीं तो सेवा जो है गुरु जी का कभी कभी गुरु जी को मानुष्य बुद्धि चिंता करके सेवा करे तो लाभ होगा नहीं ऐसा करके सेवा करना है जो गुरुदेव चोर के हमारा पास और कुछ सहारा है नहीं एक ऐसा विलीन हो जाओ गुरु जी का चिंतन में तब आपका फायदा होगा और बोले इस टाइम में जब भक्तों भजन करते हैं तो इस टाइम में क्या होता है वह जब गुरुदेव का कीपा होने से प्रेम आ जाता ना ईश्वरपुरी बात का जैसा हुआ था माधो बिंदुपुर बात जितना सारे टट्टी पेशाब वो प्राकृत नहीं है अपराकित है सोनातन जी का जो शरीर में इतना सारे खून बह रहे हैं सारे हैं, इधर महाप्रभु सुनते नहीं जोड़ करके आलिंगन करते उसका जो इतना सारे खून है सब लग जाता है क्योंकि झारीखंड का पानी से स्किन डिजीज हो गया था पूरा हो गया था ना सनातन गोसाए सोचे ये श्वरी ठाकुर जी बार बार माँ प्रभु सुनते नहीं आलिंगन के इसके आम रात के चाका का नीचे दे देंगे ये सरी तो है ही बेकार मां प्रभु ने रोक लिया ए ये सरी तुम्हारा है तुम तो आत्मसमर्पण कर दिया सरी तो हमारा है अब हम कुछ भी करेंगे तुम्हारा शरीर हमारा गुरु जी हमारा शरीर दे कुछ भी करें करें बाद में चलकर बहुत देर बाद फिर महापुरुष पर जोर जोर से आलिंगन किया और जैसे कुष्ठ बीप्रे दक्षिण भारत का उसका सारे कोर बी गया इसका भी सोने का मापिक हो गया समझा ना मेरा तो ये जो वैष्णव का है ये जो है जो आप ईश्वरपुरीपाद को आलिंगन करके माधविंदुपुरीपाद जी बोले पूरा आशीर्वाद रहा मेरा आशीर्वाद किए आशीर्वाद होने का बात क्या हुआ जितना सारे संपत्ति गुरुजी का है अंतर का प्रेम संपत्ति सारी ईश्वर को मिल क्योंकि वो कभी सोचा नहीं गुरुजी का गुरु टट्टी का टी पेशा गंध है सच अपराखित है मां प्रभु सिखा दिए प्राकृत नहीं है तो इस टाइम में भक्तों का जो प्रेम आ जाता है वो पागल का मापिक प्रेम से नित्य करता है एवं व्रत ए गुरु सेवा का व्रतो धारण अगर किया भगवत सेवा का ब्रतो भगवत धर्म का ब्रतो एवं व्रत हो सौ प्रिय नाम कीग दूत चित्त उच्चई हसति अथो तो रि रि रोहती गायत उन्मदी लोकवा जो भगवत धर्म में भी ऊंचा अवस्था में चला जाता है प्रेम संपत्ति मिलता है वो कभी भी प्रहलाद महाराज जैसे अकेले अगर कभी हंसता है कभी रोता है साधु संत का ऐसा होता है अकेला घर में कभी हंसता है कभी रोता है सब तो चिंता करके करता है लोग कभी नित्य करता है महापो नित्य किया ना महापो नित्य किया फिर बाद में सोचा ज़ेरी सामने ये है नित्य बंद किया ऐसा करके उपदेश देते रहते फिर बताए देखो भक्ति परेशानु भवो एक विरक्तिर चौष्त्रिकल प्रपद्यमसो यथाश्नत सुतुष्टिपुष्टि खुद अनुघासम इसका माने क्या हुआ भक्ति परेशान एक विरक्तिरन्न चौष त्रिक प्रपद्यमस्व यथाश्नत सुतुष्टिपुष्टि खुद अनुघासम माने क्या हुआ बोले ये सिद्धांत की बात है भक्ति किसी का भक्ति है लेकिन भगवान के बारे में अनुभव नहीं है वैष्णव के बारे में हो सकता यह लिखा सिद्धांत देखो भक्ति परेशानुभव परो ईशो अनुभव पौरो भगवान और उनका परिकर सब कुछ मिलकर एक तत्व तो है तो इधर लिखा भक्ति ही परेशानुभव माने पर ईशो अनुभव समझा नहीं इसको व्याण में भाग कर दो परेशो अनुभव माने परो ईशो भगवत तत्व को मैंने अनुभव ईशो अनुभव यही तो हुआ परेश अनुभव इक्का साथ जिसका भक्ति है उसका जरूर है। परेशान अनुभव है परेशानुभव ये गुरु वैष्णव की समझेगा सब थारी तत्व समझेगा भक्ति ही परेशान और इसका साथ रोक्तिर अन्नोत्र माने क्या है भगवान और भगवान भजन के जुड़े हुए जो काम है ये छोड़ के दूसरे किसी विषय में उसका कोई अटेंशन नहीं जा सकता हो ही नहीं सकता समझा मेरा बात बिरोक्तिर अन्नोत्व मतलब भक्ति का क्रियाक्रम छोड़ के और दूसरा किया में मन नहीं लगता अगर जोर जबरदस्ती जो करने जाए तो अच्छा नहीं लगता पोस्ट ऑफिस में गया जोर जोर से जो जो टका जब मजबूर अच्छा नहीं लगा बेकार समय खराब अब जाना पड़े क्या करेगी विरक्ति है रखा है टका तो जाना पड़ेगा लेकिन विरक्ति के साथ अच्छा नहीं लग रहा है मन में खाई चिंता हो रहा है ये जो होता है भक्ति ही परेशानु भव और विरक्ति अन्य चौसो त्री चौसो को एक काल एक ही साथ जुग पर तीन होता है समझो कि एक जैसे मैथमेटिक्स में ये लाइन इसको इंटरसेप्ट किया ये लाइन उसको एक प्लॉटिंग में है तो है एक लाइन में तो अगर ये तीन एक साथ सेटिस्फाई नहीं हुआ तो जरूर आप सोच लेंगे इसका भक्ति नहीं जरूर धोखेबाजी कर रहा है जरूर ये सब साइंटिफिक एविडेंस जिनका है भक्ति ये तीनों रहेगा भक्ति परेशानु भव हो अन्नत्रो चौश को एक काल प्रपद्ध जिन्होंने भगवत चरण में सब कुछ दिया है प्रपद्ध मानसव दिया है गुरुचरण है सब कैसा है उदाहरण बोले देखो उदाहरण दे खाना कभी माथे में देते हो कि यहाँ देते हो मुख में देते हो और मुख में जब खाना दे बहुत दिन से भूखा है दो तीन दिन खाया नहीं कुछ जारनी में आज जब भजन के लिए आपको जो आपको प्रसाद दिया गया क्या करोगे प्रसाद देखे खाओगे आ खाने का साथ साथ इतना दिन दो तीन दिन खाया नहीं ठीक से उसमें क्या होगा एक तो खुदा निवृत्ति होगा मन की तुष्टि है और शरीर का भी पुष्टि है एक साथ हो रहा है ना क्रिया एक है लेकिन इसका साथ बड़ा भाड़ी इतना दिन दो तीन दिन ट्रेन जारनी में खाया नहीं अब बड़ा सुंदर खाना दिया हल्का एकदम सुंदर खाना शुरू कर दिया जो खाना शुरू किया भूख तो मिट जा रहा है धीरे धीरे उसका साथ मन का भी तुष्टि और भी पुष्टि एक साथ होना तो ऐसा ही एक साथ होगा अलग से नहीं हुआ ये तीनों एक साथ होगा भागवत धर्म आश्रय करके देखो हमारा बात सच्चा है कि नहीं और अभी रजोवाचो अभी राजा ऐसा डरने का जो बात है ये समाधान हो गया अभी राजा ने दूसरा प्रश्न कर दिया ये प्रश्न है ना ये करते चलो एक साल दो साल पागल हो जाओगे इतना सुंदर चीज है राजा बोले ठीक है डरने का जो विषय है तो समाधान हुआ आपने उत्तर दे दिया अभी दूसरा प्रश्न है आपके पास क्या प्रश्न है राजू बाचो अथो भगवतम ब्रूतो यदर्मो यदिणम यथाचरती यद्रूते जैर्लिंग ही भगवत प्रिय अब हम राजा ने कह रहे हैं कि हम कैसे समझेंगे हम कैसे समझेंगे ये भगवान का अपना आदमी है भगवान का भजन करते हैं हम कैसे समझेंगे इसका चाल बोल कैसा है इसका दर्शन कैसा है उठना बैठना कैसा है कोई तो लक्षण होगा नहीं तो हम तो समझेंगे नहीं ये भगवान का अपना आदमी है कैसे समझेंगे ये भगवत धर्म का ये सब गोपन जो रहस्य है थोड़ा बताओ तब तो समझ में आएगा तो अभी बड़े भाई जो जो एक ही साथ नवजगंतु तो है वो ये कोवि है कोबी का बाद नेक्स्ट होबी है कोबीर हॉबीरो अंतरिक्षो पे पलायन चामस करवा जो सब पौर है ना कोबीर होबीर अंतरिक्ष कोवि का बात हो भी उत्तर दे रहे बाकी अर्जुन अभी सुन रहा है क्या उत्तर दे रहा है रहे ठीक है राजन सुन लो सर्वभ भगवत भाव आत्म भूतानी भगवती आत्मनि यशो हो सौ भगवत मे चैतन्य महापुर का साथ ये प्रश्न रखा गया था चैतन्य महापु के पास जब रथो यात्रा का टाइम में जितना सारे गौड़ी भक्त जाते थे हैं सत्ज सोत, खानादी आदि तीन साल एक ही प्रश्नों को किए घुमा फिरा के प्रभु हम कैसे भक्तों को पहचाने पहला पहला साल प्रश्न किए बोले देखो ज, ज, ज, जार मुखे एक कृष्ण नाम है जिसका मुख में एक कृष्ण नाम है उसको वैष्णव बन के उसका सेवा करो अब ये एक कृष्ण नाम कैसा कृष्ण नाम ये सब व्याख्या होना चाहिए कब तक सुनोगे जिंदगी जा रहा है ये जो एक कृष्ण नाम ऐसा नहीं है हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे राम हमने चुक्ति किया कांटेक्ट ठेका लिया गुरुजी जी से मान नाम करना है किसी किसी आदमी तो ऐसा भी है पूरा माला झोला को ऊपर टांग के रखता है बारह तेरह दिन स्पर्श नहीं करता हमारा साथ हमने आए तो हम तो पिटाई लगाएंगे है तू दिखा लिया है हमारे पास आम आ टांग रखता है आपको सीखा तो लेना है तो देखो बात यह है जो वास्तव नाम, एक हरी नाम जिसका वास्तव असली नाम, जिसका जवान में स्पर्श किया एक हरी नाम, वो जरूर वैष्णव ये तो है ही है सिद्धांत की बात है दूसरा साल आया हम कैसे वैष्णव सोचेंगे कैसे हम क्या करेंगे तो उसमें बोले जो जिरका तत्व तो ज्ञान है सब कुछ जिनको जिनका साल अच्छा लगे है भजन में और तीसरा साल बोले जिसको देखने से ही हरिनाम उदित होता है जिसको देखने का साथ साथ ही मानव के अंदर में होता है हरिणाम करने की इच्छा होता है ये भागवतोत्तम तो है तीनों उत्तम अधिकारी मध्यम अधिकारी कनिष्ठ अधिकारी तीनों ये तीनों का अधिकार बता रहे पहले उत्तम अधिकारी बताए क्या बताए जो सर्वभूत में भगवान अपना अपना इष्ट वस्तु को दर्शन करते हैं जैसे राय रामानंदो दर्शन किए महापभु को बोले महापभु बोल महापभू को बोले आप बताओ आपको ऐसा स्वरूप क्यों देख रहे हैं महापभु मजा करके बोले तुम भागवतोत्तम हैं जहां भी तुम्हारा दर्शन होता है कृष्ण को देखते हो बाद में तो खुला बाद में तो शिकार किया जे किसी को मत बोलो हम ये वो है बाद में शिकार किया आप चला मत करो बताओ बाद ने स्वीकार किया हम ही वो है देख ले अब किसी को बोलना नहीं ऐसा बोले तो इसीलिए हबीर उद भगवत भाव आत्मना भूतानि भगवती आत्मनि यशो भगवतोत्तम सर्वभूत में जो दर्शन करते हैं अपने का अंदर में वो दर्शन करते हैं, कोई भेदभाव कुछ है नहीं सर्वभूते से जो पश्चिंद भगवत भाव दर्शन करते है, हर हैं हर भूतो में है उसको बोला भागवतोत्तम हो अभी हमारा गुरुवर को जितना है सब भागवतोत्तम है इच्छा करके वो लोग उतर के आए हैं इच्छा करके मध्यम अधिकार में नहीं आने से प्रचार कर जो नहीं होगा अगर हम भजन करते रहे सब वस्तु को समान देखते रहे तो हम भेद बताए कैसे ऐर मज जा सिद्धांत तो गलती हुआ समझा मेरा बात साफ भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर बहुपात से लेकर भक्ति विनोद ठाकुर गौरकिशोर बाबा सारे महाभागवत उत्तम भागवत भगवान का निजी जन है फिर भी वो लोग दुनिया को अगर सिक्खा ना दे सीखेगा कैसे इसीलिए गौरकिशोर बाबा परभंश होने का बावजूद इच्छा करके गाली देते थे गाली देते थे उनके चरण में जाके किसी ने जोर जबरस्ती पैर का धुल लिया बाबा में देखा नहीं नाम करते किस काम कर रहा था एग, क्यों किया सर्वनाश होगा जा और जब ऐसा हुआ उन्होंने जाके के पास बोले हमने दंडवध करने दंडवध किया, किया गाली दे दिया तेरा सर्वनाश होगा पोहपाद ने मुस्किराए अब ऐसा बोलो ये बाबा जी महाराज जो किसी किस स्तर का है इसका चरण धुनी लेने के लिए सारे देवता लोग भी आकांक्षा करते हैं तुम जाके उसका बिना अनुमति ले लिया तुम क्या लायक हो तुम ये चारण धूलि का लायक हो क्यों लिया? क्योंकि बाबाजी महाराज जानते हैं ये दूसरा धांधा लेके आए हैं दूसरा हमारा गुरुवर्ग अभी कोई कहीं को, को, को गया केशव का शिव महाराज भी गया था बिनोदा, कभी गाली नहीं गया आया तो विमला प्रसाद जाते थे हमारे प्रभु आया हमार प्रभु ऐसे छेन आसुन आसुन आसुन बोसुन आ सबको के दे ए भाग बाबा जी महाराज क्या करते हैं चाला की लैट्रिन का अंदर घुस के वो लैट्रिन क्या है वो बना है उसमें उस पर घुस के नाम करते थे क्योंकि आदमी सब आगे दंडवत के उल्टा सीधा करते हैं और विमला प्रसाद हमारा पप्पा जी गए जाने का बाद वो दरवाजा बंद है लेटरिन का वो जाने लैट्रिन है कौन जाएगा कोई विरक्त तो नहीं करेगा इसे उधर बैठ के हरिनाम कर रहे साफा सुफा करके और जहाँ रहे वही तो राधा कुंड है महापुरुष जहाँ है वही राधा कुंड है अब विमला प्रसाद जाए पोहपात विमला प्रसाद सरस्वती भक्ति हमारा पोहपात जाके चिलना से शुरू कर दी बाबा जी महाराज अब हमको भी धोखा दोगे क्या हमको भी धोखा दोगे हम आपका दास आया है वो जब भी सुने दरवाजा खुल के ओ आए हो आओ आओ आओ बैठो बैठो बैठो नहीं जो टाइम खराब करेगा बैठा ते है तेन नियम है महापुरुषों का कोई ऐसा भी ब्रज में देखे हैं पू गाली देते हैं आने से पीटते हैं गांव डर के मरे भागते हैं क्योंकि वो सिद्धि है उसके बाद जाने से दंडवत करे समय खराब करे भजन टूट जाए इसलिए बदमाशी करते हैं एक बाबाजी महाराज है वृंदावन में बहुत पहले का वो बाबाजी महा सिद्ध महात ब्रुजवासी लोग रोज आके इसका बीमारी है ठीक कर दो इसका परीक्षा पास नहीं हो रहा है एकदम भजन एकदम खराब हो रहा है क्या करे बाबा जी महाराज क्या किया बोले एक भांगी एक भांगी एक भांगी भांगी है ना रास्ता सब भांगी का साथ बात किए तेरा जो लड़की है ये लड़की को काम करे मेरा भजन का कुटिया कुटिया जो है उसके सामने चौकी दे देंगे वो तेरा जो बेटी है उसमें बैठे रह बैठे रहें हमारा सुविधा होगा कुछ दे देंगे प्रणामी तो आता ही है अब बोले बाबा इसमें क्या होगा लोग तो आपका बदनामी करेगा बोला हम तो यही चाहता है हमारा बदनामी हो <laughs> हम तो यही चाहता है हमारा बदनामी हो हमारा पास ना है तो बेटी एक बेटी को बैठा के रखना साधु महात्मा में कितना चतुर है आप जानते नहीं हो पार से गाली दोगे उल्टा सीधा बोलोगे सत्यारास हो जाएगा वो बाहर में उसको बैठा के रखी और अंदर में आराम से भजन के कोई आना ये बाबा एकदम बाबा क्या है हमारा बंशीदास बाबा जी महाराज भी ऐसा करते थे भजन कुटिया के सामने क्या कहते हैं मछली बिक्री होता है ना मार्केट में उधर से उठा के लेके अपना कुटिया के सामने रख देते क्या आदमी को पहचान हो जाए कि हम मछली खाने वाला बाबा है तू से इच्छा करके कर रखते हैं कि आदमी भीड़ ना करे जा भाग ऐसा चला किया भजन का अभी यह उत्तम भक्तों का लक्षण थोड़ा बताया अभी दूसरा जो मध्यम अधिकारी इसमें अगर ना आए तो गुरु आपको कैसे बोलेंगे उधर मत जा इधर जाने से तेरा भक्ति खराब होगा बोलना पड़ेगा गुरु को गुरु अगर ये ना बोले तो गुरु जी, गुरु जी को बोलना पड़ेगा गुरुजी ना बोले तो सीखे कैसे गुरु का काम है ये तो आप गुरु का काम करे आप अगर बोलोगे अब गुरु जी तो महाभागवत है ये क्यों ऐसा बोल रहे ये दोष लगेगा क्योंकि गुरु अगर शिष्य का शासन करे इसमें भेद दर्शन नहीं है वो तो उसको बचाने के लिए कर रहा है तुलसीदास जी ऐसा बोला था ना है क्या बोला था सदगुरु मिले भेद बतावे ज्ञान करे उपदेश कैला का महिला छूटे जब आंख करे प्रवेश सदगुरु मिले सदगुरु बोले उधर मत जाना ये किताब नहीं पढ़ना इसमें गलतियां सिद्धांतो ये नहीं बोलना ये ये तो गुरु का काम है गुरु का काम नहीं है अरे महाराज ये तो गुरु का काम है इसमें तो गुरु का दोष नहीं लगता उस सिद्धांतों के बात बोल दिया ये तो नियम है ये अगर नहीं बोलेंगे तो कोई सीखेंगे नहीं है हाँ। एक बार अधिकारी जो है उत्तम अधिकारी ऐसा है कि दुनिया में सबको को समान देखे हब के अंदर इसके द्वारा प्रचार नहीं होता इसीलिए उत्तम अधिकारी इच्छा करके मध्यम अधिकार में उतारा है इच्छा कर प्रचार करने के लिए कीपा करने के लिए उत्तम अधिकारी तो बैठे रहेगा, चौक बोलते देखे सब भगवत मय दर्शन इधर बताओ भी द्वितीय दो बोल के हम छोड़ेंगे ईश्वरी तद दिनेशु बालिशे प्रेम मैत्री किपोपेक्षा ज करती समध्यम अभी हैं हवी ईश्वरे दें अधिनेशु तदीनेशु बिशु दिशु चेम मैत्री किपोपेक्षा य करती स्वधम ईश्वर के स्वाद इसका प्रेम है ध्यान से सुनना मध्यम अधिकारी जो आपको शिक्षा नहीं देंगे नहीं तो मध्यम अधिकार के लक्षण ईश्वरे तद अधीनेशु ईश्वर के साथ प्रेम है और मैत्री दोस्ती बनाया किसका साथ तद अधीन असात इनका भक्त जो है इनका साथ दोस्ती किया ईश्वर का ऊपर प्रेम तो है ही है और जब बालिस जो जानता ही नहीं है गलती कर बैठता है उल्टा सीधा कर बैठता है हैं इनका ऊपर क्या है किपा करना अगर बालिस व्यक्ति वैष्णव का सर पे चढ़ के लाठी लगाए तो हो गया उसका बालिश तो तब तक माना जाए तो हम कुछ जानते नहीं महाराज हमको सिखाओ ये बालिश है कुछ भी थोड़ा बहुत गलती कर दिया लेकिन बोस्ने पर वरत करने से और बालिश नहीं होगा वो वो बालिश से भी नीचे चला जाए बालिश माने वो अज्ञ है जानता नहीं कुछ भी भूल भाल कर दे टूक टाक ये एक किस्म का विचार इसका ऊपर वैष्णव लोग अवश्य कृपा करें ये देखा लड़का बहुत अच्छा है इसको बालिकू जानता नहीं बेकार इसका ऊपर कीपा कर दें वो तो क्या होगा भजन का पूरा रास्ता में आगे चल चलना शुरू कर देगा तो ये तीनों किस्म का साथ ईश्वरे तदेशु बालिशेशु दिशतु और दिश दिशुष माने जो विदेश करता है गुरु वैष्णव के साथ विदेश करता है इसका मुखी नहीं देखना उपेक्षा करना है। आया है। ठीक, है ठीक है अच्छा है हाँ खूब सुंदर भगा दो उपेक्षा उपेक्षा तो, अटेंड नहीं करना अंतर से कुछ नहीं बोलना एक सिखा दिया भागवत में सिखा दिया देखो दिशत सूचा जो विदेश करता है गुरु वैष्णव ठाकुर जी के साथ जो कि है इनका साथ वो तो समाज में है ही हम समाज से कहाँ जाए लड़ाई करें उसके साथ तो आया है उसको मीठा उली से दो चार बात खोलकर उसको उठा दो भगा दो जा समझा मेरा बात ये लिखा हुआ है दिशत सूचा प्रेम मैत्री किपो उपेख्या इसको उपेख्या किया उसका किपा नहीं किया जो करोती स अधिकारी उसको बोलता है मध्यम अधिकारी आर जो अर्चया में बह रे पूजाम ज सदय आते नद भक्तेशु चान्यु सभक्त प्रखत अर्चन का जो ठाकुर जी का विग्रह है उस पर थोड़ा बहुत उसका विश्वास आया है पूजा करते हैं लेकिन वैष्णवों के ऊपर उतना विश्वास नहीं है ऐसा है नौतद भक्त सुचान्यषु ये प्राकृतिक भक्त है मतलब अभी कनिष्ठ अधिकारी अस्था से कभी उठेगा विश्वास होगा जो भगवान है भगवान से भी ज्यादा गुरु वैष्णव है ये जिसका दिल में आया है वही वैष्णव है वही भजन कर सके पुरुषोत्तम धाम में एक घटना हुआ वृंदावन से एक कोई रामानंदी साधु ग्रुप गया रथ यात्रा का पहले दर्शन करने के लिए रथ यात्रा आए वो लोग लोकनाथ बाबा है ना जानते हो लोकनाथ लोकनाथ नहीं जानते हो लोकनाथ शिव जी जिसका दर्शन नहीं करने से जगन्नाथ दर्शन पूरा नहीं होता लोकनाथ पूरा पानी का अंदर पूरा साल रहते हैं एक एक बार उठते हैं पानी से वो बहुत दूर आप जानते नहीं हमारा जो चैतन्य गौरिया मठ है भोपात का अभी उससे थोड़ा किसी को बोलना उससे थोड़ा जगन्नाथ मंदिर का टुअर्ड्स टुअर्ड्स जगन्नाथ मंदिर थोड़ा जाओ फिर डायना गोली आएगा उससे धीरे धीरे बहुत दूर लोकनाथ महादेव उसका दर्शन करना जरूरी है नहीं तो जगन्नाथ दर्शन पूरा नहीं होता ये जो है उसको दर्शन करने के लिए साधु लोग जा रहे है और जाते जाते एक जगह देखा, देखा रही सुंदर जगन्नाथ आदि सब विग्रोह है।, है ये मंदिर देख उसमें घुसा है वृंदावन से आए हैं जा रहा है उधर कहाँ जा रहा है लोखना अब बीच में एक सुंदर बंदी देखा बहुत सुंदर सेवा पूजा चल रहा है अंदर में घुस गया देखा पर्दा थोड़ा आधा खुला है ठाकुर जी थोड़ा देख रहा ऊपर बड़े ठाकुर और जब घुसा उधर जो बाबा है बंगाली बाबा सुंदर भजन करता है बहुत सुंदर वो बाबा उधर से निकल आया पर्दा का पीछे से इधर आगे बोला आप लोग कहाँ आ रहे हो दंडवत कर कहाँ आ रहे हो कहाँ से आ रहे हो पहले हम लोग बोले कहां से आ रहे हो आप लोग आप लोग साधु कहाँ से आ रहे हो बोले महाराज आप लोग कहां से आ रहे हो ऐसा पूछा तो महाराज हम लोग वृंदावन से आए वृंदावन से आ रहे हो वाह वाह वाह वाह वृंदावन के साधु मिल गया जी एक काम करो नहीं जाना अभी भोजन कराएंगे बोल के दी दही चिड़वा मिठाई सब लेके उसको एक एक करके दोना में देना शुरू कर दे। और वहां जो साधु हैं वो बोलती है जो महाराज आप आपका अंदर में जो ठाकुर जी को अभिषेक कर रहे थे पानी में अभिषेक करने का टाइम में क्या करता है पात्रों में ठाकुर जी को लेके दही दूध दे के अभिषेक करता है ना पानी पानी हो जाता बोले आप तो हम लोगों को भोजन प्रसाद देने के लिए आए वो ठाकुर जी पानी में खड़ा है वो अभिषेक हो रहा है पानी में दूध में ये वो बाबा बागाली बाबा ने उत्तर दिया अरे वो तो खरा रहेगा आप लोग तो चला जाओगे इसलिए जो चला जाएगा उसका सेवा आगे करें अर्थात संतों का सेवा आगे संतो का सेवा आगे चाहे वो दूध में खड़ा रहे पानी में खड़ा रहे चाहे उसका छींक आए सर्दी लग जाए कुछ भी हो जाए लेकिन हमारा ये बाबा तो चला जाएगा ये तो नहीं रहेगा वो तो खरा ही रहेगा अब यह नहा नहाने ना, का बाद जब हम रख देंगे सिंहसो में वो खरा ही रहेगा वो खरा रहने दो उसको खरा रहना स्वभाव है इसका आप तो चले जाओगे पहले आपका सेवा कैसा सिद्धांत है सुनकर हमारा बहुत आनंद लगा पहले उसको जमाया भोजन कराया पानी दिया सब उसके बाद गया ये साधु सेवा है गुरुजी के पास से ये सब सीखना है गुरु वैष्णव के पास से क्या सीखोगे क्या सीखोगे ये सब सीखना है जो भी है ये सब इस इतना तक रहे काल थोड़ा समय लेके बैठोगे कि एकादश कंध का बड़ा गंभीर विचार है काल कर देंगे अभी तो सब आप लोगों को भूख लगे होंगे अब कुछ भी है तो पहला वाला श्लोक तो याद है आपके तना चरितादि सुकीर्तनानु नानु स्मृता कमे रसना मनसी तिष्ट नजे तद अनुरागी जन अनुगामी कालम नैद अखिलम क्या बताया था याद रहेगा भजे तुरागी जनामी कालम अखिलम अखिलमित उपदेश का फाइनल इंस्ट्रक्शन की बांच्यकोषि के पास पथिता पापन भ्यो वैष्णवभ्यो नमो ओ नमो भगवती तस्म येतचिदात्मक पुषा आदिबीजा पर्षाया भीधीमहे बांच्यकुरुषिकसी